कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा यतो यत समीहसे भयं कुरु शन्नः पुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः दीपे गिर जागी कहती हैं स्वामी मैं गिर पड़ूंगी दासी रोको रोकना मत दासी इन, इन रही सांसों को अब और जोड़ने को मन नहीं करता ये ये कैसा आभास है सेनापति ये कैसा आभास है मैं तुम्हारे घर पर आक्रमण करू तुम्हारे घर की व्यवस्था को नष्ट कर दू तुम्हारे परंपरा को तोड़ू तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करोगे तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा यवन यहाँ क्या कर रहे हैं जिस धरती ने यवनों के आघात को सह लिया वो धरती अपने पुत्रों के आघात को भी सहलेगी इन्हें जाने को कह दीजिए अग्रज मैं तो आपसे बड़ी अपेक्षा लेकर आया था सेनापति क्यों क्या यवनों का स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया कि कारशा की भूख तुम्हें यहां तक ले आई अथवा यवनों को अपने दासों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा खड़क उठाओ सेनापति तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा क्या आप भी यवन सत्ता को चुनौती देने वालों को द्रोही मानते हैं मेरी समस्याओं को और मत उलझाविंद्र दत्त क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रश्नों को जन्म देगा जिन्हें संभवता में सुलझा नहीं पाऊंगा मुझे उत्तर मिल गया है क्या कह रहा है इस तरह सिर झुकाये ब दिया था अब क्षत्रि में यवन सत्ता को प्रभावित कर सके ऐसे किसी भी निर्णय को लेने का अर्थ यवन सत्ता की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा पर अलक्षेंद्र तक सूचना पहुंचने तक ना की नियुक्ति तक प्रदीर्घ समय लग जाएगा मंत्री तब तक हम क्या क्षमा करें तक्षशिलाधीश हम अलक्षेंद्र का उत्तर आने तक कोई भी निर्णय न लेने के लिए विवश हैं अलक्षेंद्र की आज्ञा के अनुसार आपकी सत्ता केवल नागरिक प्रशासन तक सीमित है पर क्षत्र की हत्या गांधार की सीमा में हुई है इसलिए गांधार के हित में हमें कोई तो निर्णय लेना होगा तक्षशिलाधीश ये क्यों भूलते हैं क्षत्र की हत्या यवन सुरक्षा के अभेद कवच और यवन स्कंधावर में हुई है और फिर हम छत्र फिलिपस के मृत्यु के कारणों को भी तो नहीं जानते और गांधार भी यवन साम्राज्य का ही हिस्सा है यह सब तुम्हारी के को मुझे भी उत्तर देना होगा क्षमा करें देव यदि कल किसी ने यवन सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया तो क्या उसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे यदि कल यवन सत्ता अपनी रक्षा करने में असमर्थ हुई तो क्या उसके लिए भी आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे यदि सत्ता का यहां एक चिन भी नहीं रहता रहा है आप यमन सेनापति क्लाइटर्कस को सूचित कर दीजिए यमन सेना अधिकारी जो निर्णय ले उसका हम स्वागत करेंगे और अलक्षेंद्र के उत्तर आने की प्रतीक्षा पर तब तक क्या विद्रोही शांति बनाए रखेंगे अनुज यह सब उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है तो मैं गांधार के आसन पर बैठा क्या कर रहा हूं मेरी सत्ता क्या है आप मेरे का उत्तर नहीं दे रहे हैं मंत्रीवर क्षमा करें तक्षशीलाधीश जो हो रहा है उससे तो लगता है कि प्रजा की शक्ति ही अब निर्णायक शक्ति होगी और जनशक्ति आज विद्रोहियों के साथ है और यदि हमने जनशक्ति वो उसकी भावनाओं की उपेक्षा की तो वो किसी दिन हमें इस आसन से उठाकर ही दम लेगी मंत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हम से कुछ लोग भी विद्रोहियों के साथ हैं आपकी यह आशंका निर्मूल है देव तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास विद्रोहियों किस व मुखरित हो रहे हैं क्योंकि हम जन जन की भावनाओं को आपके समक्ष शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं वह ठीक है पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जन जन की भावना प्रवाह में कहीं गांधार के प्रति आपकी भक्ति न बह जाए मैं सेनापति क्लाइटर का से मंत्रणा कर परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करूंगा संभवतः इस घटना की सूचना उन्हें यवं कंधावर द्वारा भेजी जा चुकी होगी जो भी हो हमें राज्य में व्यवस्था बनाए रखनी है अस्तुरी कैसे आएगी नींद कल्याणी छत्रप की मृत्यु हो गई लाख मना करने के बाद भी सेनापति क्लाइटर कस यवन सैन्य बल के साथ विद्रोहियों से घेरे यवन सैनिकों की सहायता के लिए चल पड़ा बार बार प्रार्थना करने पर भी प्रत्यक्ष शिला की मौलसेना साथ नहीं ले गया जाते जाते मैंने उसकी आंखों में मेरे प्रति अविश्वास देखा इतना ही कम था कि आचार्य विष्णुगुप्त भी गुरुकुल में आतम के किसी अनिष्ट की आशंका से मन बार बार कांप जाता है क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने ही विश्वस्त साथियों के स्वर में यवनों के विरोध में स्वर सुनाई पड़ रहा है कंधार का जन जन यवनों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है यदि मैं अपने ही प्रजाजनों के विरुद्ध हथियार उठाना चाहूं तो वे भी मुझ पर आक्रमण करने से चूकेंगे नहीं किस पर विश्वास करूं कल्याणी चौथे वे चले गए गए अलका भी चली गई न जाने कहा होगी जीवित होगी भी या नहीं यह सब कुछ खोकर मैंने क्या पाया कल्याणी क्या पाया लोगों की घृणा लक्ष्येंद्र अपनी विजय यात्रा समाप्त कर चला गया पर मेरे लिए अनेक समस्याएं छोड़ गया यवनों का, का साथ दू तो विश्वास खाती ना तू तो विश्वास खाती यवनों का साथ दू तो मारा जाऊंगा ना तू तो मारा जाऊंगा मेरी क्या दुर्गति हो रही है कल्याणी ये मेरी क्या दुर्गति हो रही है आप मेरा विश्वास करेंगे स्वामी अब तो तुम ही मेरा आधार हो कल्याणी मेरी मानो तो आचार्य विष्णुगुप्त से मिल लो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग अब सिर्फ वे ही बता सकते हैं हाँ अब शायद यही एक मार्ग शेष है आप विश्राम कीजिए मैं देखती हूं दक्षिणशिला के नागरिकों ने यमन स्कंदावर में आग लगा दी और स्कंदावर में उपस्थित यमन सैनिक की हत्या कर दी तुम कुछ बोल नहीं रही हो कल्याण बोलो कल्याणी क्या हुआ कल्याणी तुम बोलती क्यों नहीं दक्षिणा के नागरिकों ने यवं और स्कंधावर में उपस्थित यवंत सैनिकों की हत्या कर दी उनसे कहो कल्याणी कि वे आप भी की चिता क्यों नहीं रचाते ऐसा मत कहिए अपने को संभाल स्वामी जाइए वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है सूचना लाए हूं। देव डरो मत तक्षशिलाधीष को अब आघात सहने की आदत डालनी है देव सेनापति क्लाइट्रकस व यवन सैनिकों पर मार्ग में विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया सेनापति क्लाइट्रकस व कुछ यवन सैनिक जीवित लौट हैं पर सेनापति क्लाइट्रकस बुरी तरह आहत हुए हैं और कुछ बस इतनी ही सूचना है देव मंत्रीवर सुषेण को भी सूचना भेज दो के तक्षशिलाधीश ने उन्हें सेनापति के भवन पर यवन सेनापति की सेवा में उपस्थित रहने के लिए कहा है जो आज्ञा देव नहीं हो रहा है कि इस समय तुम और यहां। फिर भी कहते हो कि मैंने आमंत्रण नहीं दिया था तुम तो मेरे प्रिय हो तुम्हें मेरे आने के लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता है तो आमंत्रण किसे भेजते हो तुम विष्णु को उन्हें जो अपने ही स्वजनों को भूल जाते हैं अपने ही स्वजनों की उपेक्षा करते हैं अपने ही स्वजनों को पीड़ा पहुंचाते आओ इंद्रदत्त स्वागत है तुम्हारा आओ बैठो इंद्रदत्त विष्णु तुमने तो गुरुकुल को इस का रूप दे दिया है इसमें कुछ सहयोग तुम्हारा भी है इंद्रदत्त और अच्छा ही होगा कि जल्दी ही यह बात अन्य गुरुकुलों को समझ में आ जाए कि यदि गुरुकुलों में बनने का नहीं रहा तो इस राष्ट्र का भविष्य अनिश्चित है क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी मानते हो जितना इस राष्ट्र को हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है उससे अधिक इस राष्ट्र को हानि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है इंद्रदत्त मैंने पर्वतेश्वर को समझाने का प्रयत्न किया था विष्णु पर्वतेश्वर ने मना किया और तुम चुप बैठे नहीं था। के राज ने तो के का, का, का विरोध करने के अन्य मार्ग बंद हो गए थे सांत्वना दी आहत योद्धाओं के घाव को सहराया इस राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का तुमने क्या प्रयास किया इंद्रदत्त पर्वतेश्वर ने अपने ही राष को कु्वर को पर्वतेश्वर ने सकते एकत्रित होने के लिए पुकार सकते थे जिस राष्ट्र की आक्रांता उनसे किस धर्म का निर्वाह कर रहे हो तुम इंद्रदत्त विष्णु में स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रयासों में कहीं कोई खोट रह गई है इसीलिए तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए मैं जानता हूँ पर्वतेश्वर यवनों से पराजित हुए हैं पर उन्होंने आज भी मन से यवनों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया है इससे पर्वतेश्वर दोष मुक्त नहीं हो जाते मैं स्वीकार करता हूँ पर एक और उनमें यवनों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं है दूसरी ओर वे अपनी प्रजा को यवनों की दास्ता से पीड़ित भी नहीं देखना चाहते मुक्ति चाहते है पर मुक्ति के लिए संग्राम नहीं चाहते क्षत्र फिलिपस की हत्या के परिणाम स्वरूप कर्तव्य में मुड़ क्या क्षत्र फिलेपस नहीं रहे अब हमारी इतने दुर्गति बद करो कि हमें प्रायश्चित का अवसर भी न मिले हमसे भूल हो गई आचार्य हमें क्षमा कर दो क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं इंद्रदत्त क्षमा मांगनी है तो इस धरती से मांगो कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं यवनों से, का मार। यवनों से मुक्ति तो मिल जाएगी इंद्रदत्त पर क्या कहके राज अपने क्षुद्र स्वार्थों से मुक्त हो पाएंगे मुक्ति के पश्चात के स्वामित्व को लेकर संघर्ष होगा यवनों के हाथों पराजित होने के पश्चात भी विभिन्न जनपदों के तथा कथित स्वामी अपनी जनपदीय पहचान की संकीर्ण मानसिकता त्यागने को तत्पर नहीं है और मुझे सिर्फ तक्षशिला कहके की मुक्ति वह उत्कर्ष में रुचि नहीं है इंद्रदत्त यदि आक्रांताओं के भय से जनपदों को मुक्त होना है तो उन्हें राष्ट्र के रूप में संघटित होना होगा इस राष्ट्र को सांस्कृतिक व राजनैतिक एकता के सूत्र में बंधना होगा और मैं इस राष्ट्र के उत्थान का संकल्प कर चुका हूं इंद्रगत और जो कोई इस राष्ट्र के हितों के मार्ग में आया तो उसके साथ या धरती वही व्यवहार करेगी जो एक मात्र द्रोही के साथ किया जाना चाहिए मैं आपके साथ हूँ आचार्य मेरा नहीं इस राष्ट्र का साथ दो मैं इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पालन के लिए संकल्प करता हूँ मार्गदर्शन के लिए आपके समक्ष तो मैं कहकर राज के मनोबल को बढ़ाना होगा व उन्हें यवनों से संघर्ष करने के लिए तैयार करना होगा क्या यह संभव है आचार्य असंभव कुछ भी नहीं है इंद्रदत्त फिलिपस की हत्या के परिणाम स्वरूप सभी यवन अधिकारी व यवनों के भारतीय मांडलिक नए क्षेत्र की नियुक्ति की प्रतीक्षा करेंगे और तब तक समस्त वाह प्रदेश व वा यवनों के अधीनस्थ जनपदों को स्वाधीनता सेनानी स्वाधीनता संग्राम के लिए सज्ज कर चुके होंगे हमारा लक्ष्य विभिन्न जनपदों में रखी गई के समर्थक व संरक्षक है कि अपने हितों की रक्षा करने के स्वार्थ वाल क्षेत्र के भय से यवनों के अधीन जनपदों व गणराजों के स्वामी स्वाधीनता सेनानियों के बढ़ते प्रभाव प्रवाह को रोकने के लिए कै कह राज्य से स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहें कहके राज उस राष्ट्रद्रोही अभियान का नेतृत्व करने में असमर्थ होने चाहिए कहके राज असमर्थ होंगे आचार्य निकाय नगरों में निवास कर रहे यवन सैनिकों ने उत्पात किया तो, तो कहके राज को स्मरण करा देना कि यदि यवनों ने कैके के नागरिक जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो कहके राज के अधिकारों की अवहेलना होगी के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कैके का है यदि यवन सेनाधिकारी उत्तेजना में अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो कैके राज अपने मॉल बल का उपयोग करने के लिए मुक्त है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ और उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक आक्रांता के साथ किया जाना चाहिए क्या आपको दृढ़ विश्वास है की अलक्षेंद्र का भारत में पुनरागमन हुआ तो हम अलक्षेन्द्र का मार्ग रोक सकेंगे यदि तुम मुझे यह दिला सको की भारत की सीमा पर अलग की छाया उभरते ही वाहक प्रदेश में यवन स्कंधावरों में निवास कर यवन सैनिकों के मस्तक यदि का स्वागत करेंगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि हम अलग का मार्ग रोक सकेंगे अर्थात अलग के पुनरागमन की स्थिति में हमें वाहक प्रदेश में बिखरे हुए यवन सैनिकों का बंधक के रूप में उपयोग करना होगा इसलिए यवन सैनिकों को फिलिपस के मृत्यु के पश्चात कैकय की ओर जाने के लिए बाध्य किया गया ताकि वे कहे कह साम्राज्य में जब तक हम चाहें सुरक्षित रहें और जब इस राष्ट्र को उनके जीवन की आवश्यकता हो तो उनके प्राणों की आहुति दी जा सके और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि क्षेत्र का भारत में पुनरागमन हुआ तो इस बार अलग का स्वागत करने के लिए आम भी का झुकेगा नहीं जो भी मस्तक अलग के स्वागत में झुकेगा वह मस्तक कटेगा क्या तुम अपने स्वामी कहके का मस्तक ऊंचा रख पाओगे इंद्रदत्त तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैं कैके का गौरव नष्ट नहीं होने दूंगा आचार्य यही उचित होगा क्योंकि राष्ट्र के गौरव से तो कैके का गौरव बड़ा नहीं आरोप आचार्य यदि युति दमस ने सिंधु को पार कर हमारे प्रयत्नों को विफल करने का प्रयास किया तो सिंधु के दोनों तटों पर युति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे स्वाधीनता सेनानी उसके रक्त ऐसी अपने पूर्वजों का तर्पण अवश्य करेंगे और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उसके मस्कावती से प्रस्थान करते ही मस्कावती स्वयं को से मुक्त करने की घोषणा कर देती तब तक स्वाधीनता सेनानियों का सामर्थ्य यवनों को भयभीत करने के लिए सिद्ध हो चुका होगा आचार्य स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध किसी भी अभियान का नेतृत्व न करने का के अतिरिक्त से आप और क्या अपेक्षा रखते हैं अपेक्षा नहीं या उनका कर्तव्य होगा और तुम्हें उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने के लिए विवश करना है यवन सत्ता के प्रति उदासीन रहेंगे और यवनों के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए यवन अधिकारियों द्वारा प्रार्थना करने पर भी उन्हें अलग के उत्तर की प्रतीक्षा का आश्वासन दे कह क राज यवनों के संबंध में असहयोग का मार्ग अपनाएंगे तीसरा हमें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण और परम आवश्यक बात यह है कि हमें इंद्रदत्त की बुद्धि और सामर्थ्य चाहिए मैं संकल्प कर चुका हूँ आचार्य तो मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हूँ आचार्य क्या सचमुच इंद्रदत्त तुम्हारे लिए चिंता का विषय है तुम लड़खड़ाओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा इंद्रदत्त गिरते तुम हो पर चोट मुझे लगती है इसलिए चिंता होती है विष्णु निश्चिंत हो इस बार इंद्रदत्त मर जाएगा पर तुम मरोगे नहीं तुम जीवित रहोगे मेरे लिए इसलिए मरने का विचार भी कभी अपने मन में मत लाना तुम्हें निश्चिंत हूं तुम्हें मरूंगा तो तुम्हारे ही हाथों और तुम्हारे गोद में मरूंगा तुम मरोगे अवश्य मरोगे पर सौभाग्यशाली हो गए जो इस जाते जाते मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दे शिखाबंधन मुक्त क्यों है जब तक मैं इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांध नहीं लेता या खुले ही रहेगी एक बार के गई राज से मिल लो विष्णु उनका साहस बढ़ेगा समय आने अवश्य द अवश्यो जा रहे स्वामी आचार्य विष्णु गुप से मिलने आपका मार्ग आपके लिए शुभकारी और मंगलमय हो जाइए स्वामी अब और देर ना कीजिए प्रभु मेरे पति को सुपथ और सुबुद्धि प्रदान करना आयुष्यमान भाव आचार्य की ही कामना करेंगे जिस भाव से आज तुमने गुरुकुल के समक्ष समर्पण किया है उसी भाव से यदि तुमने रास के लिए भी अपने स्वार्थों को स्वाहा कर दिया होता तो आज मैं तुम्हारे उत्कर्ष वैभव की भी कामना करता अंबिकुमार जिनके विरुद्ध तुम्हें हथियार उठाना चाहिए था उन्हीं के चरणों में तुमने मस्तक रख दिया जिस धरती को तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था उसी की संतानों के विरुद्ध तुमने हथियार उठा लिया इसीलिए गुरुकुल की गरिमा नहीं बढ़ती अंबी कुमार वह खर्ग तुम्हारे आचार्य ने तुम्हारे हाथों में इससे तुम अपने राष्ट्र व कुल के गौरव व परम्परा की रक्षा कर सको अपनी प्रजा की रक्षा कर सको और तुमने क्या किया अम्बे कुमार यह तो समर्पण नहीं पलायन हुआ कुमार तक को आज भी सुरक्षा स्वराज्य व स्वराज्य की आवश्यकता है कि तुम्हारी हुजाओ में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की शक्ति नहीं रही कुमार तुम्हारा समर्पण तुम्हारी पराजय गुरुकुल को स्वीकार नहीं है अम्बिकुमार जाओ अपना शस्त्र उठा दो सामर्थ्य है आम्बिकमार केवल स्वार्थ ने तुम्हारे सामर्थ्य को ग्रसित कर रखा है यदि समर्पण करना ही है तो अपने समस्त स्वार्थों को गुरुकुल को समर्पित कर दो और उससे मुक्त हो जाओ जाओ आम्बिकुमार अब भी देर नहीं हुई है आना हुआ कुमार आचार्य मेरे आने का प्रयोजन केवल समस्या क्षत्र फिलिपस की मृत्यु के कारण विचित्र परिस्थितियां खड़ी हो गई है स्वतंत्रता सेनानियों ने राज्य में उत्पाद मचा रखा है आचार्य और मैं उन पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ हूं एक और क्षत्र के अभाव में निर्णय लेने में दूसरी और ओर और स्वतंत्रता सेनानियों का प्रभाव पड़ता जा रहा है यदि कुछ दिन और स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो मुझे भय है आचार्य की यवन सत्ता की जड़े हिलने लगेंगी तुम्हारी समस्या यवन है या स्वतंत्रता सेनानी सभी समस्याओं का मूल तो स्वतंत्रता सेनानी ही है पर वे तकशिला का अहित तो नहीं कर रहे हैं और स्वराज्य की कामना कोई अपराध तो नहीं है पर यदि यवन सत्ता का अहित हुआ आचार्य तो यवन सत्ता मुझसे मेरा आसन छीन लेगी जिस पर मेरा पैतृक व नैसर्गिक अधिकार है स्वतंत्रता भी तो हमारा नैसर्गिक अधिकार है तुम्हार और जिस आसन पर तुम्हारा पैतृक अधिकार है उस पर यमन सत्ता का अधिकार कैसे हो सकता और यदि तुमने स्वेच्छा से यह धरती यवनों को दान में दे दी है तो उस पर तुम्हारा अधिकार कहा रह जाता है मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे आसन के अस्थिर होने की कल्पना से ही तुम उद्विग्न वीत हो पर यदि मैं तुम्हारा आसन स्थिर कर दू तो तक शिला में तुम्हारी सत्ता स्थिर कर दू तो, तो क्या तब भी तुम यमन सत्ता की जड़े उखड़ने की चिंता करोगे क्या ये संभव है आचार्य यदि संभव नहीं होता तो मैं उस संभावना का उच्चार भी नहीं करता तुम्हारे मन में अभी भी एक अविश्वास मन रहा है आम कुमार कि जिसे मैं इस राष्ट्र का अहित करने वाला मानता हूं उसका स्थान स्थिर क्यों करूंगा हाँ इसलिए कि मैं इस धरा का उत्कर्ष देखना चाहता हूं और तुम भी जानते हो कि भारतीय राजनैतिक परंपरा पराजित राजकुलों के मनुच्छेद का निषेध करती है इसलिए पर्वतेश्वर के हाथों पराजित होने के पश्चात भी तुम्हारी राजस्त्री आज तक तुम्हारे अधिकार में ही रही है मैं शिक्षक हूं और तुम शासक होमार यदि के अनुसार शासन करने के लिए उत्सुक हो तो मैं भी शास्त्रों के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हूँ यदि तुम इस राष्ट्र के उत्कर्ष में अपना उत्कर्ष देखते हो और इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए कोई भी उत्सर्ग देने के लिए तैयार हो तो कोई भी तुम्हारे आसन को अस्थिर नहीं कर सकता कुमार एक और प्रश्न है आचार्य स्वतंत्रता सेनानियों की शक्ति व सत्ता के संदर्भ में हाँ पूछो से मुक्ति के पश्चात इस शक्ति का राजनीतिक व सामरिक महत्व क्या होगा आचार्य अपने जीवन को प्रतिपल संकट में डाले प्राण हथेलियों पर लिए घूमने वाले राजनीतिक महत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं कुमार और अ सामरिक महत्व की बात तो सरिता सागर में आकर ही मिलेगी पर उचित ही होगा कि संगठित अनुशासित बल को कै कै अथवा की सेना में भ्रक बल का स्थान दिया जाए सेना नायक कुछ सेना में महत्व का पद पर में तुम्हारे समाधान के लिए कह रहा हूँ कुमार मैं यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कुमार की वी किसी से नहीं लड़ रहे हैं फिर भी इस शक्ति में कोई राजनैतिक देता है तो अपने हित में तुम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो मुझे आप पर विश्वास है आचार्य तो मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ की तुम्हारी सत्ता स्थिर रहेगी पर तुम्हें अब अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देना होगा पर… मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से प्रकाश में नहीं आओगे मुझे क्या करना होगा आचार्य संकल्प कि अब तुम राष्ट्रीय हितों के विमुख नहीं होने के लिए तत्पर शारंगरो। शारंगरो। संकल्प के लिए थोड़ा जल ले आना फिलेपस की हत्या की सूचना वायु वेग से चारों ऊन फैलने लगी एवं स्वतंत्रता सेनानियों की राष्ट्र भक्ति की चर्चा ग्राम ग्राम में होने लगी अलक्षेंद्र द्वारा बसाये गए नगरों में शांति वातावरण वाता था फिलिपस की हत्या के परिणाम स्वरूप यवन सैनिकों का मनोबल टूट गया था अलक्षेंद्र के भय व नेतृत्व के अभाव में यवन सेनाधिकारी किसी भी प्रकार का सामरिक निर्णय लेने में असक्षम थे आचार्य विष्णुगुप्त आचार्य तपोनिधि व अक्षय वृत्त योद्वाओं की एक वाहिनी के साथ सिंधु के तट पर युतिधमस के संभावित आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे आमभीव व पर्वतेश्वर से क्षत्र फिलिपस की हत्या की सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी युति दमस में सिंधु को पार कर तक्षशिला अथवा कहके जाने का साहस न था युथिदमस अलक्षेंद्र को भेजी जा चुकी सूचना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था और दूसरी ओर चंद्रगुप्त व उसके साथी कभी सार्थवा तो कभी अश्वों के व्यवसायी व कभी अन्य छद्म वेश को धारण कर यवन सेनाधिकारियों से बचते केके की सीमा पार कर मद्रक गणराज्य जा पहुंचे और मद्रक गणराज्य में स्वाधीनता सेनानियों ने यवन इस पर आक्रमण कर दिया देखते देखते चंद्रगुप्त व उसके साथियों ने यवन स्कंधावर को धूल में मिला दिया इस आकस्मिक आक्रमण के परिणाम स्वरूप अनेकों यवन योद्धा मारे गए योद्वा कुछ प्राण बचाकर केके की ओर भाग निकले मद्रक गणराज्यवनों से मुक्त हो गया मद्रक गणराज्य के नागरिकों ने चंद्रगुप्त व उसकी सेना का भव्य स्वागत किया मद्रक गणराज्य की गण में स्वाधीनता सेनानियों के आक्रमण को यवन सत्ता के समर्थक गण ने अनैतिक पर मदरक गणराज की राजनैतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की संज्ञा देने का प्रयास किया पर अन्य गणों ने यवन सत्ता के समर्थक गणमुख्य का विरोध किया व स्वाधीनता सेनानियों के कृत्य की प्रशंसा की गणों ने गणमुख्यों से मद्रक गणराज्य को स्वतंत्र घोषित करने की मांग की और गणमुख्यों के आनाकानी करने पर बहुतेरे गण मद्रक गणराज्य की घोषणा करते सभागृह से बाहर निकल पड़े दूसरे दिन गणसभा में यवन सत्ता के समर्थकों के शव मद्रक गणराज्य की वीथियों में पड़े पाए गए और इसके पहले की सूचना ग्लू वकट व गणराज्य में विश्राम कर रही यवन सेना तक पहुंचे चंद्रगुप्त ने क्रमश ग्लू चुकायन गणराज्य के यवन स्कों पर आक्रमण कर दिया अधिकांशतः यवन सैनिक मारे गए जो भाग सकने में सफल हुए वे केके के के की ओर प्रस्थान कर गए और यवन सेना में सेवारत भारतीय भृत योद्धा चंद्रगुप्त की सेना में सम्मिलित हो गए वाह प्रदेश के यवनों के आधीन जनपदों में चंद्रगुप्त ने स्वाधीनता का संग्राम छेड़ दिया था स्वाधीनता सेनानियों के साथ थे स्वाधीनता की अग्नि दावा की भांति फैल रही थी और कर्मानिया में अलक्षेंद्र को फिलिपस की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अलक्षेंद्र ने तक्षशिलाधीश आम भी दमस को नएक क्षत्र की नियुक्ति तक सामरिक निर्णय लेने की आज्ञा दी अब सामरिक सत्ता आम भी व युति दमस के हाथों में थी अलक्षेंद्र ने तुम्हें निर्णय लेने को कहा इसका अर्थ यह हुआ कि संभव अलक्षेंद्र को महाराज पर्वतेश्वर पर विश्वास नहीं है और नए क्षेत्र की शीघ्रता से नियुक्ति न करने का अर्थ उसे भारत में सेवारत एवन अधिकारियों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है आचार्य क्या अलक्षेंद्र वापस आएगा आने दो तुम्हें क्यों भय लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य बात बिल्कुल स्पष्ट है अंबे कुमार अलग क्षेत्र ने तुम्हें यवन अधिकारियों का नेतृत्व करने के लिए कहा है दूसरे शब्दों में अब भारत में तुम यवन सत्ता के संरक्षक पर तुम्हें एकाधिकार प्राप्त न हो इसलिए युद्धमस को भी तुम्हारे समकक्ष अधिकार प्रदान किए गए हैं इन अधिकारों के प्राप्त होने के कारण युधिदमस तुम्हें स्वतंत्रता के अभियान को कुचलने के लिए कहेगा अब तुम्हें अपने संपूर्ण बल के साथ स्वाधीनता के स्वर को शांत करना होगा ऐसी यवन सत्ता की तुमसे अपेक्षा होगी तो मुझे अब क्या करना होगा आचार्य तुम्हें युधिदमस की आज्ञाओं का पालन करना होगा मुझे अब एक साधारण यवन अधिकारी की आज्ञा को भी मानना होगा आचार्य ऐसा आदेश तुम्हें अलक्षेन्द्र ने दिया है अंबे तो आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं तुम अपने अधिकारों का उपयोग करो पूरी संभावना है कि अलग क्षेत्र द्वारा तुम्हारे हाथों में सामरिक सत्ता प्रदान किए जाने का राजकीय परिबलों द्वारा विरोध हो और यदि तुमने अपने सैन्य बल द्वारा विद्रोह का दमन करने के लिए विभिन्न जनपदों की सीमाओं का अतिक्रमण किया तो संभवतः उन जनपदों के भूतपूर्व अधिपति व अव्यमन सत्ता के भारतीय मांडलिक तुम्हारी सत्ता को चुनौती देगी आचार्य इस अंतर को टालने के लिए विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करना पड़ेगा अथवा उसे भारतीय मांडलिकों को विद्रोह शांत करने का आदेश देना पड़ेगा पर युतिदमस में नेतृत्व का सामर्थ्य नहीं है और यदि वह ऐसा कोई भी दुस्साहस करता है तो वह मुक्त कर दिया जाएगा यदि युतिदमस ने मुझे नेतृत्व करने के लिए विवश किया तो।, तो तुम उसे अपने साथ आने के लिए विवश करना और यदि ऐसा होता है तो तुम्हारे उसके साथ रहने के कारण यौनों को संशय भी नहीं होगा और तक पहुंचने का हमारा मार्ग और सहज हो जाएगा यदि वह मुझे विभिन्न जनपदों के मांडलिकों को आदेश देने के लिए कहता है तुम्हारे लिए यही उपयुक्त होगा कि तुम उन्हें आदेश दे दो यदि वे यवन सत्ता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो यवन सत्ता की सुरक्षा में पल्लवित होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है अब यह निर्णय उन्हें करने दो कि यवन सत्ता उन्हें क्या सुरक्षा दे रही है आचार्य आप क्या चाहते है? कि विभिन्न जनपदों द्वारा मेरा विरोध हो नहीं मैं चाहता हूं कि कुछ समय तक अस्पष्टता का वातावरण रहे ताकि हमें की भावी योजनाओं को जानने का अवसर मिले और यदि विद्रोहियों के दमन को लेकर जनपदों के सामर्थ्यशाली व्यक्तियों में संघर्ष होता है तो वह हमारे लिए और उपयुक्त होगा आपका क्या अनुमान है संघर्ष होगा सब कुछ आज ही जान लेना चाहते हो तक्षलथ ही शे के भूल जाते हैं कि चिताओं की आग अवश्य शांत हो गई है पर सहसत्र मनो में प्रतिशोध की ज्वाला आज भी धदक रही है यदि कोई उसे भविष्य प्रदान करे तो वह विराट रूप भी ले सकती है सहस्र मन राग के नीचे चिंगारियां आज भी दबी हुई है भस्मा व कुटे तेज हवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं अवसर पाकर वे भी भबक उठेंगे पर तुम निश्चिंत रहो तुम्हारी सत्ता स्थिर रहेगी तुम शीघ्र ही यवनों के अधीन समस्त जनपदों को सूचित कर दो कि क्षेत्र के आदेशानुसार अब नए क्षेत्र की नियुक्ति तक सामरिक व्यवस्था तुम्हारे के हाथों में रहेगी और उन्हें यह भी सूचना दे दो कि ये किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा विद्रोह की स्थिति में संबंधित जनपदों के मांडलिक उत्तरदायी रहेंगे पर तुम यथुदमस से सावधान रहना संभवतः में कुछ दिनों के लिए तक्षला से बाहर जाऊं किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में आचार्य तपोनिधि समंत्रणा कर लेना पर अत्यंत सावधानी से सूचना मैं किसी प्रकार तुम तक पहुंचाते रहूंगा इस राष्ट्र के मुक्ति में तुम्हारी भूमिका बड़े महत्व की अधिकलाधीश किसी भी स्थिति में विचलित मत होना इसका अर्थ यह हुआ कि तक्षला देश नए छत्र की नियुक्ति तक स्वयं क्षत्रप है और हमें उनके आदेशों को मानना होगा अलक्षेंद्र ने एक साधारण यवन सेना अधिकारी व आंभी को कार्यकारी क्षत्र नियुक्त करने के योग्य समझा यही है सम्राटों के साथ सम्राटों की तरह व्यवहार नीचों की आज्ञा मानने को मैं बाध्य किया जाऊंगा मैं पराधीनों के हाथों पराधीन इंद्र कहलवादो युद्धि दमस् कोे स्वीकार न का अनर् सन्द्रक जा जीवन राज्यहना निर्भर स्वामि भूलीद के, के, के दास्ताखा और यदि हम भी संबंधों की आड़ में अपना सामर्थ्य जताना चाहता है तो मैं उसके सामर्थ्य को चुनौती देने के लिए तत्पर हूँ कैके राज में इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ का अपमान है फिर भी हमें शांति बनाए रखनी चाहिए कैसे शांति रखू इंद्र तत्व जबकि पत्र में स्पष्ट संकेत दिया गया है यदि हम अपने राज्य में विद्रोहियों को नष्ट करने में असमर्थ हुए तो हमें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है यानि, हम मेरी सत्ता, मेरे की इच्छा पर पर के यदि महाराज को क्षत्रप केत्रुक्त किया जा चुका है तो उसमें महाराज आंबी का क्या दोष यह तुम कह रहे हो मैं सत्य कह रहा हूं केके राजने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भूतपूर्व क्षत्र ने आपके संबंध में कुछ अनुचित सूचना अलग को भेजी हो जो आपकी नियुक्ति में बाधक बनी हो तो अलग करता हूँ समय व परिस्थितियों को देखते हुए मेरी नए की, की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना है तब तक क्या मुझे इन मूर्खों की दास्ता स्वीकार करनी होगी इंद्रदत्त ये राष्ट्र भी तो दास्ता स्वीकार किए बैठा है मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं इंद्रदत्त आप सामर्थ्यशाली है कहके आप में सामर्थ्य मात्र क्षत्र बनने का नहीं है अपितु समस्त जंबू के सम्राट बनने का है पर समय आपके अनुकूल नहीं है समय आने दीजिए राष्ट्र स्वयं आपको हृदय सिंघासन पर बिठाएगा तुम्हारे कथन का भावार्थ में नहीं समझ पा रहा हूं इंद्रदत्त उसका लिखा पढ़ना बहुत कठिन है कह के, के राज फिर भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं कुछ समय से देख रहा हूं कि वो हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रहा है क्या तुम नियति की ओर संकेत कर रहे हो उसे नियति कहूं या विष्णु को यही समझ नहीं पा रहा हूं कह गयराज क्या फिर उसका कोई संदेश आया है हां कह उसके मन में कुछ है जो वो बता नहीं रहा है एक शिक्षक के मन में क्या हो सकता है इंद्रगत यदि इस राष्ट्र का नेतृत्व व उत्कर्ष करने की क्षमता आप में नहीं होती तो वह केके राज के इस मंत्र इंद्रदत्त को कभी इतना महत्व नहीं देता इस राष्ट्र की मुक्ति व उत्कर्ष में उसका क्या स्वार्थ है इंद्रदत्त वो शिक्षक है केके राजा के, के, -के, राज। के अन्न पर पलता है और दान के वस्त्र पहनता है उसका क्या स्वार्थ हो सकता है विष्णु गुप्त के प्रति तुम्हारे मित्र भाव का मैं आदर करता हूं इंदुदत्त पर यह मत भूलना कि राजनीति में स्वयं को सदैव सुरक्षित एवं सतर्क रखना चाहिए मंत्रीवद इसका समाधान भी तुम्हें ही ढूंढना है आपके राज्य में स्थिरता व शांति होगी इसका उत्तरदायित्व मैं ग्रहण करता हूं अब मुझे आज्ञा दें शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हूंगा प्रणाम कह के, के राज तुम्हारा पद शुभ इंद्रदत आज से हराम आज हराम क्या बात है तक्षिला से आचार्य का संदेश आया है क्या सोचना है आचार्य सिंधु की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया है सेनापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठीक है, है। शीघ्रता और स्तंभावाद की ओर प्रस्थान करो चलो आमबी को क्षत्रप के अधिकार प्राप्त होने के कारण राज अत्यंत पीड़ित थे आचार्य मुझे विश्वास नहीं है कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे राज का क्रोध उचित है अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए यमन राजयरों का सम्मान कर रहे हैं ताकि वे राष्ट्रद्रोह की परंपरा का निर्वाह करने में संकोच न करें यमन राज कायरों की सत्ता सुदृढ़ इस देश का पौरुष भी नष्ट कर देना चाहते हैं पर वह नहीं होगा तकशिलाधीश का पत्र पाकर कैके राज स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में थोड़ा विचलित दिखाई दे रहे थे आचार्य इसी आशंका से तुम्हारे यहां पहुंचने के पूर्व मैंने चंद्रगुप्त को कैके साम्राज्य की सीमा छोड़ सिंधु प्रदेश की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा है इंद्रदत्त आपकी योजना क्या है आचार्य मैं चाहता हूँ की कैके राज एवं क्षत्र व एवं सत्ता आरोप उपकार करें मैं समझा नहीं आचार्य ब्रह्मस्थल प्रतिशोध के अग्नि में व मस्कावती के वासी अपने सम्राट की निर्म हत्या को अभी तक भूले नहीं महावर्थ सैन व पाताल के नागरिक किसी विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे हैं यदि वहां शीघ्र ही विद्रोह तो जनसामान्य हमारा साथ देगा के से बाहर हुई तो वह आम्भी की प्रार्थना करेगा युद्व में साहस नहीं है वह आम्भी में सामर्थ्य नहीं है अथा आम्भी वैथ दमस कैके राज से ही सिंधु प्रदेश में शांति प्रस्थापित करने की प्रार्थना करेंगे और कैके राज इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे सिंधु प्रदेश में स्थितियाँ छत्र के नियंत्रण से बाहर होंगी और कैके राज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो तुम उन्हें बाध्य करोगे वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कैके को क्या राजनीतिक लाभ होगा एक तो यवन सत्ता के समक्ष कैके की यवन सत्ता के रक्षा के रूप में छवि उज्जवल होगी दूसरा यवन सत्ता की रक्षा के नाम आरोप कैके की सेना सिंधु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपना स्कंधावर स्थापित कर लेगी और भविष्य में किसी भी समय थोड़ा सा साहस करने पर समस्त सिंधु का साम्राज्य राज के अधिपत्य सिंधु प्रदेश में विद्रोहियों की भूमिका क्या होगी स्वतंत्रता सेनानी समस्त सिंधु प्रदेश में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित करवन सत्ता को चुनौती देंगे पर कैके की सेना के प्रवेश करते ही वे अपना मार्ग बदल लेंगे जब तक समस्त सिंधु प्रदेश में कैके का सैन्य बल प्रविष्ट नहीं हो जाता स्वाधीनता सेनानी कैके की सेना का मार्गदर्शन करते रहेंगे किसी भी स्थिति में कहके की सेना व स्वतंत्रता सेनानी परस्पर नहीं टकर सारी योजनाओं में तुम कहके व के, के राज को इतना महत्व के दे रहे हो क्योंकि इस राष्ट्र को संगठित करने की योग्यता व सामर्थ्य कैके राज में है क्या कहके राज के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति आपकी दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह को परिवर्तन का, नहीं बनाना चाहते, तो भी इस का शिक्षक परिवर्तन के साधन ढूंढ लेगा जहां मार्ग नहीं होंगे वहां भी वह मार्गो का निर्माण कर लेगा तुम सहायता नहीं करोगे तो भी इस राष्ट्र के शिक्षकों का संकल्प व्यर्थ नहीं होगा मेरे कहने का तात्पर्य या नहीं था आचार्य मैं तो मात्र आपकी दृष्टि में कैके राज के स्थान को जानना चाहता था इंद्रदत्त यदि कहके राज अब भी राष्ट्रीय में सोचे तो यह राष्ट्र उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करेगा आचार्य मैं इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए कैके को हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करूंगा और कहके को यवनों से सावधान रहने के लिए कहना है इंद्रदत्त तुमन विश्वास योग्य नहीं है चुमा करे आचार्य स्थानीय गुरुकुलों का आचार्य वृंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मैं भी आया तब तुम और कुछ मास पश्चात सिंधु के जनपदों में स्वाधीनता की अग्नि दावानल की भांति फैलने लगी चंद्रगुप्त के नेतृत्व में संपूर्ण सिंधु प्रदेश वनों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ सिंधु प्रदेश का क्षेत्र पिथन विद्रोह पर नियंत्रण की, की, पर की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया पर्वतेश्वर द्वारा पिथन की प्रार्थना अस्वीकार करने पर युति व आंबी ने पर्वतेश्वर को सिंधु में विद्रोह का दमन करने के लिए प्रस्थान करने को कहा और के राज पर्वतेश्वर की सेना ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए सिंधु की ओर प्रस्थान किया तक्षशिलाधीश क्यों अपने द्वार पर तक्षशिलाधीश को देख आश्चर्य हो रहा है ना बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा पर तुम नहीं आए तो मैं चला आया सोचा इसी बहाने यवन सेनापति की सुरक्षा की व्यवस्था भी देखता हूंगा कहिए क्या आ गया है शीघ्र ही मेरे सेवक बहुमूल्य उपहार रत्न तुम्हें दे जाएंगे उन्हें मेरे मित्र अलक्षेंद्र तक पहुंचाना है और साथ साथ यह पत्र इसे वीर अलक्षेंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था तुम्हें करनी है सेनापति क्या बात है सेनापति क्ल तुम यह पत्र क्यों नहीं ले रहे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तक्षला आपके सेवकों ने अभी तक एक पत्र नहीं दिया है कैसा पत्र दक्षिणाधीश वीर अलेक्सांडर अब नहीं रहे राज अलग अब नहीं रहे उनकी बावेरू में मृत्यु हो गई छत्र को अपना दास समझ बैठे हैं। केके की सेना में कार्यकारी करने आई थी केके की सेना छत्रपिथन को सहायता देने के लिए बाध्य नहीं थी बल्कि अपने सामर्थ्य के कारण यवन क्षत्रपों की अभ्यर्थना को स्वीकार कर सिंध प्रदेश में यमन सत्ता की रक्षण का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया और आज जब व्यवहारे प्रदेश में विद्रोहियों का है है तो यही स्वामी का संदेश आप तक मेरा था। तुम जा सन्देश पर्तव्य सके क्षत्रपथन कहणा यदि यमन शासक मित्रो व्यवहार तो हमें भी यवन शासन से मित्रता के अर्थों पर पुनः विचार करना होगा थोड़ा कहकर क्या बात है कहकर राज हमें शीघ्राति नहीं हो सकते बस हैं तो उनसे दासों की भांति ही तो व्यवहार किया जाएगा सिंध प्रदेश की रक्षा का उत्तरदायित्व हमें सौंप दिया गया और यह पूछने का अधिकार नहीं दिया गया कि क्यों तत्काल सेना सिंध प्रदेश से अपने राज्य की ओर प्रयाण करें छत्र की रक्षा हमने की अब वो हमें हमारे राज्य की दिशा दिखा रहे की आलोर और के शासक करने के चाहते उनसे कहो, यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो वे अपने स्वामी पिथन से मिले राज से नहीं मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं इंद्रदत्तपत क्या कहना चाहते थे उनके आगमन में कोई रहस्य है दत्तम्यहस्य मेरी दृष्टि में सत्ता के लिए राजनीति वा प्रत्य व्यक्ति रस्यपूर्णे बुला लो व्याघ्रपदु अपने, -अपने स्वार्थो क्रक्षा अचार चले आय स्वीकार नहीं है केक राजो के, राज के शासन की सुरक्षा के लिए स्वयं के सामर्थ्य उपयोग कर सकते हैं तो अपने स्वजनों की यवनों से सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्यों नहीं स्वीकार करते सैन वनराज ठीक कह रहे हैं केकई राज स्वयं के सिंधु प्रदेश के राजकुलों की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करें तो सिंधु प्रदेश के राजकुल आपको अपना स्वामी स्वीकार कर के कई को कर देना स्वीकार करेंगे हमें आप पर विश्वास है के, के राज यदि आपकी सुरक्षा हमें प्राप्त हो तो सिंधु प्रदेश के राज को निश्चिंत हो अपनी परम्परा व अपनी प्रजा का निर्वाह कर सकते हैं मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ मैं अपने यवन मित्रों के शासन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहूंगा केके के मेरे दुस्साहस को क्षमा करें पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा की केके अपने यवन मित्रों के बारे में अभी भी भ्रम रहे हैं क्या कहना चाहते हैं आप सिंधुवन यही की जिन्हें के अपना मित्र समझते हैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं है क्या संधव वन राजकी अयोग्यता की ओर निर्देश करेंगे जिस छत्र पिथन के राज की रक्षा के लिए आप सिंधु प्रदेश में आए हैं वही छत्र आप पर अविश्वास करता है कि क्या राज इसलिए वह आपको शीघ्रातिशीघ्र सिंधु प्रदेश की सीमाओं से बाहर देखना चाहता है आपको यह कैसे ज्ञात हुआ छत्र पिथन आप पर अविश्वास करते हैं और हमें अविश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं की क्या क्या प्रदेश को हड़पना चाहते हैं जिस आधार पर पिथन कैक राज पर अक्षेप लगा सकता है विद्रोहियों कह के, के, के, के उत्पाद का शमन हो गया दृष्टिगोचर होता है कि के कह राज में विद्रोहियों में अभी संधि है और अपने आप को छत्र नियुक्त न किए जाने के परिणाम स्वरूप अपमानित के कह राज अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से विद्रोहियों का उपयोग कर वन सत्ता को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं यदि सिंधु प्रदेश में यवन सत्ता अस्थिर हुई तो सिंधु प्रदेश के राजकुलों का पर्वत द्वारा दिखाकर उन्हें कैके राज से सावधान रहने को कहा है ताकि यदि केके के राज ने के, के, के आधिपत्य को सिंधु प्रदेश पर लादने का प्रयास किया सिंधु प्रदेश के समस्त राजकुलों यवन सेना के कैराज को अवसर आने पर उसका प्रत्युत्तर देने में सिद्ध हो सके आपके कथन को प्रमाणित करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है सिन्दव क्या सिंधु प्रदेश के मुख्य राजकुल के कुल मुख्यों की उपस्थिति स्वयं साक्षी नहीं है यदि आपका कथन झूठ हुआ तो हम आपका स्वामित्व स्वीकार करने आए हैं के कैराज जब हम अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व के कैराज को देने को तत्पर है तो स्वामी के साथ विश्वासघात करने का दंड भी जानते हैं इसलिए हम राज से प्रार्थना करते हैं हमारे पक्ष में आपके निर्णय से हमारी सुरक्षा व केके का उत्कर्ष निश्चित है केके राज फिर ये अवसर आप क्यों गंवाना चाहते हैं और जब आपकी सेना पुनः हमारे द्वार पर आएगी तो उसका विजेता के रूप में भव्य स्वागत होगा के राज अब निर्णय आपको करना है मुझे विचार करने का अवसर दीजिए पर हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे व्याग्रप हमारे अतिथियों के विश्राम की व्यवस्था की जाए प्रणाम प्रणाम इंद्रदत्त अब इस पत्र का आशय समझ में आ रहा है कैके राज तो तुमने क्या विचार किया सिंधु प्रदेश से पिथन की सत्ता को हटाना योग्य है एक बार पुनः विचार कर लो इंद्रदत्त कैकई कह का गौरव अब इसी में है कि वह क्षत्र पिथन से सिंधु प्रदेश को मुक्ति दे परिणाम का विचार कर लिया तुमने यवनों की सर्वोच्च सत्ता को पिथन से अधिक स्वर्ण प्रिय है यमन राज्य की रक्षा करने में पिथन असमर्थ है हम समर्थ हैं और हमारे पास स्वर्ण है तो सिंध प्रदेश के शासकों को सूचना दो कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है वे स्वागत के लिए तैयार हों हम शासन करने के लिए सिद्ध हैं जो आज्ञा कहके राज विष्णु तुम अपने अभियान में सफल हो ही के? कोई अशुभ सूचना लाया है देव कह कई राज ने सिंधु प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है नक्षत्र पिथन को सिंधु प्रदेश से निष्कासित कर दिया है मुझे मत किया करो त्रस्त हो गया हो मैं यवन शासन की व्यवस्था करते करते जाओ क्या हुआ स्वामी मालव व क्षूद्र गणराज्य में विद्रोहियों ने मालव व क्षूद्र गणराज्य के सैन्य बल की सहायता से यवन स्कंधावर को ध्वस्त कर दिया वह स्वयं को यवन सत्ता से मुक्त घोषित कर दिया है तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं अश्वक प्रदेश में विद्रोह के भय से यूथिदमस पुष्कल अवधि से अपना आसन नहीं छोड़ रहा है और मुझे आदेश देते रहता है कि मैं यवन शासन की सुरक्षा करू लक्ष्येंद्र के उत्तराधिकार को लेकर उसी के साथ आपस में युद्ध कर रहे हैं वहां के लिए संग्राम छिड़ा है और यहां स्वतंत्रता के लिए समझ में नहीं आता कि सूचना दू भी तो किसे दू अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए यवनों के स्वार्थ और अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए सिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के त्वंद में मैं पिसा जा रहा हूं आचार्य विष्णुगुप्त से शत्रुता कर नहीं सकता और तुम्हारे पिता ने पिथन को सिंधु प्रदेश से निष्कासित कर गांधार से शत्रुता का ही निर्वाह किया है मेरी मुक्ति का मार्ग तो आचार्य और तुम्हारे पिता ढूंढी चुके हैं कल्याणी इसमें आचार्य और मेरे पिता का क्या दोष है स्वामी दोष तो मेरा है जो अभी तक जीवित हूं जो अभी तक आत्महत्या नहीं की जवन राज तो चल दिए मेरे लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर गए और क्यों न सारी समस्याओं की जड़ मैं ही तो था कल्याणी आज तुम कुछ कह नहीं रही जब से मैं तकशिला आई हूं आपको चिंताग्रस्त ही देखा है पर सच कहूं तो तब आपको चिंताग्रस्त देख वो स्वतंत्रता सेनानियों की विजय की कथा सुन में प्रसन्न होती थी क्योंकि आपको पराजित होता देख भीतर कहीं मन पुलकित होता था पर अब और क्या होता है अब आपको दुखी देख मन दुखी होता है पर साथ साथ आनंद भी होता है कि मेरे पति को यह बोध तो होने लगा कि सारी समस्याओं के जड़ में उनका स्वार्थ था मैं जानती थी कि यवनों को तक्षला का मार्ग दिखाने वाला तक्षलाधीश कभी विजय नहीं हो सकता वो मेरे मन पर कभी विजय नहीं पा सकता पर अब स्वयं के अपराध भाव से पराजित आंभी को आत्मग्लानी से पीड़ित देख मुझे हर्ष होता है क्योंकि अपराधी ही, ही सही पर अपने अपराध को स्वीकार करने वाले आंभी को मैं धीरे धीरे स्वीकार करने लगी हूँ बस इतना पर पर आमभी को स्वीकार कर लूंगी पर समस्याओं से भागने वाले आम्भी को स्वीकार नहीं करूंगी कल्याणी इधर आओ मेरे पास बैठो मुझे तुम्हारे संपल की आवश्यकता है मैं आपके साथ हूं तक्षलाधीश तो अब मैं क्या करूं कल्याणी स्वतंत्रता सेनानियों को अभिनंदन भेज दीजिए और युति को सूचित कर दीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध संघर्ष करने में असमर्थ हैं केके प्रदेश लौट आने कश्चात् ने क्षुद्रक वलव गणराज्य को यवनों की अधीनता से मुक्त कर दिया पर इसे हमने यवन की मान चुप रहना ही उचित समझा अरट प्रदेश से सूचना आई हैार्य विष्णुगुप्त किष्य चन्द्रगुप्त नेतृत्वं कटराजने भोषित है वाहीक प्रदेश के समस्त गणराज्य चंद्रगुप्त के साथ हैं वे उसे अपना उद्धारक मानते हैं और अरट प्रदेश ने तो उसे अपना शासक भी घोषित कर दिया है कल वाहीक प्रदेश के समस्त गणराज्य उसे अपना शासक घोषित कर देंगे और के, के से, से शासक कैसे नियुक्त कर सकता है विभिन्न गणराज्यों में स्थित यवन सत्ता के प्रतिनिधियों एवं यवन सत्ता की प्रतिनिधि सेना की हत्या का अर्थ यह तो नहीं हुआ कि वे हमारे आधिपत्य से मुक्त हो गए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सहपाठी आचार्य विष्णु गुप्त तो उसका शिष्य चंद्रगुप्त स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान के नाम पर वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा वाह प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के कुचक्र में सक्रिय और के के शत्रुता के कारण वाही प्रदेश के समस्त गणराज्य उसका साथ दे रहे हैं ताकि यवन सत्ता के साथ साथ वे केके के, के, के आधिपत्य को भी अस्वीकार कर सके जनप्रवाह आज स्वतंत्रता सेनानियों के साथ है चंद्रगुप्त लोकनायक बन रहा है कल वह के, के, के, के शत्रु भी हो सकता है और जनप्रवाह केके कई के, के, के विरुद्ध इंद्रदत्त तुम अपने मित्र आचार्य विष्णुगुप्त को तक्षिरा के गुरुकुल तक ही अपनी नीति को सीमित रखने के लिए कहो मैं अपने राज्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव एवं हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता मेरी को क्षमा करें केके राज्य पर जो गणराज्यवनों का अधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो केके का अधिपत्य क्यों स्वीकार करेंगे क्योंकि राज्य में समर्थ है और यदि उन्हें हमारे समर्थ पर विश्वास नहीं है तो पुनः एक बार केके राज्य विपाशा तक अपने खड़क से केके राज्य की सीमा रेखा के के रक्ष खींचायेगा मैं समझता हूं कि प्रदेश के स्वतंत्र गणराज्य यदि स्वेच्छा से केके के का आधिपत्य स्वीकार करते हैं तो ठीक है अन्यथा बलपूर्वक उन्हें केकई के की दास्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया तो वाह प्रदेश में राजनीतिक कटुता ही बढ़ेगी तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि वाहक प्रदेश में चंद्रगुप्त की उपस्थिति हमें स्वीकार करनी होगी लोग उसे राज्य समर्पित कर रहे हैं केके के राज्य गणराज्यों पर अधिकार नहीं कर रहा है यह सब उसी कुटिल ब्राह्मण की करतूत इंद्र दत्त उसी की कूटनीति के परिणाम स्वरूप आपको सिंधु राज्य का स्वामित्व प्राप्त हुआ है वह ऋण चुकाने को तैयार हूं इंद्र दत्त यह भी संभव है कि आप शीघ्र ही समस्त उत्तरापद के एक छत्र शासक हूं यह कैसे संभव है यदि चंद्रगुप्त आपका स्वामित्व स्वीकार कर ले तो क्या कोई केकई का उत्कर्ष रोक पाएगा और चंद्रगुप्त केके के का स्वामित्व क्यों स्वीकार करेगा आचार्य विष्णुगुप्त की समस्त जनपदों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की अभिलाषा चंद्रगुप्त को आप तक ले आएगी कह इस नवीन राजनीतिक पर्व की स्थापना का साधन होगा चंद्रगुप्त और सूत्रधार आप इसलिए समय की प्रतीक्षा कीजिए क्या गये राजभावनाएं किसी भी पल सत्य हो यदि गणराज्यों पर केके के आधिपत्य का आग्रह केके राज छोड़ दे तो उससे केके राज की गरिमा ही बढ़ेगी शस्त्र के सामर्थ्य पर केके की सत्ता तो टिकी रहेगी पर वही सामर्थ्य भावी संघर्षों को जन्म देगा केके राज को मात्र भूमि का ही नहीं वरन समस्त भूमि पुत्रों के हृदय का सम्राट बनना है अतः कोई भी निर्णय लेने के लिए के कई राजीघ्रता न करें कहीं मंत्री व आचार्य विष्णुगुप्त की ओर से तो नहीं बोल रहे हैं कैके -के, के हित में ही मेरा हित है कहके राज और केके -के राज के हित के, -के, के उत्कर्ष में <laughs> तुम चतुर हो इंद्रदत्त योधान को क्षमा करें देव पर युवराज मलिक मिलने को आतुर है महाराज आपके भाता के पुत्र का पुत्र अब वो यहां क्यों आया है प्रतिहारी उससे कहो कि पर्वतेश्वर के पास उससे मिलने का समय नहीं है और उसे शीघ्र ही की सीमा छोड़ने का आदेश भी दो वो यहां से जीवित नहीं लौटेगा आचार्य विष्णुगुप्त की समस्त जनपदों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की अभिलाषा चंद्रगुप्त को आप तक ले आएगी के गए राज्य इस नवीन राजनीतिक पर्व की स्थापना का साधन होगा चंद्रगुप्त और सूत्रधार आप इसलिए समय की प्रतीक्षा कीजिएगा संभावनाएं किसी भी पल सत्य हो सके यदि गणराज्यों पर केके का अधिपत्य का आग्रह केके राज छोड़ देंगे तो उससे केके राज की गरिमा ही बढ़ेगी शस्त्र के सामर्थ्य पर केके की सत्ता तो टिकी रहेगी पर वही सामर्थ्य भावी संघर्षों को जन्म केके राज को मात्र भूमि का ही नहीं वरण समस्त भूमि पुत्रों के हृदय का सम्राट बनना है अतः कोई भी निर्णय लेने के लिए केके राज के ना न कहीं मंत्री वर आचार्य विष्णुगुप्त की ओर से तो नहीं बोल रहे हैं कैके के हित में ही मेरा हित है केके राज और के राज के हित कहके के उत्कर्ष में <laughs> तुम चतुर्ंद्र द को क्षमा करें देव पर युवराज मलय आपसे मिलने को आतु है महाराज आपके भ्राता के पुत्र का पुत्र अब वो यहां क्यों आया है प्रतिहारी उससे कहो कि पर्वतेश्वर के पास उससे मिलने का समय नहीं है और उसे शीघ्र ही केके की सीमा छोड़ने का आदेश भी दो अन्यथा वो यहां से जीवित नहीं लौटेगा क्षमा करें देव युवराज मलय आपके शत्रु का पुत्र ही सही पर आपके द्वार पर आया है वे अपने कुल की परंपरा भूल बैठे हैं पर आपको तो अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करना ही होगा भेदों से भिताजी ने आपसे साष्टांग प्रणाम कहा है ठीक ता पौरव कुल ने आपको प्रणाम कहा है कि क्या राज तुम जो भी कहना चाहते हो शीघ्रता से कहो ता पुत्र व मेरे पिता मरणासन है अभी तक जीवित है मरना वे आपकी छाया में चाहते हैं क्यों जहाँ वो भाग गया था वहां नहीं है प्रार्थना है, मेरी मेरी है माता स्वयं आपसे पिता की ओर से क्षमा मांगने आना चाहती थी पर पिता के स्वास्थ्य की अनिश्चितता के कारण वे विवश थी चलो पौरव पुल में कहीं तो लज्जा शेष है माता ना आ सके इसलिए मुझे आपसे निवेदन करने को भेजा है कि तुम कहो मैं सुनने को तत्पर हूँ हमारे भापो को कर, हमें अपनी में दे ताकि मेरा जो अपने कुल का तो नाश किया ही अब शेष पौरव कुल का भी नाश कर सके अब पौरव कुल के रक्षक है आप यदि हमें आधार नहीं देंगे तो पौरव कुल की यह शाखा तो नष्ट हो जाएगी कुल घातनी शाखा को क्या नष्ट नहीं हो जाना चाहिए युवराज मरे केतु मेरे पिता के अपराधों के लिए अब पौरव कुल की पूरी एक शाखा को दंड क्यों दे रहे क्यों कहां थे पौरव के वे पर्ण पुष्प जब तुम्हारे पिता ने आक्रांत आलक्षेंद्र के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तब पौरव के किसी सदस्य ने उसे नहीं समझाया जब केके -के, के दो पुत्र युद्ध की अग्नि को समर्पित हो गए तब कहा थे पौरव के वंशज कैसे आते वो समय युद्ध भूमि क्योंकि वो तो के राज कतिष्ठा एवं राज्योते देखने लालायित थे औरारा पौरव कुल जुहारे पिता सम राज कमस्त परिवारो पुत्रोर योद्धाओ मृत्यु पर शोक मे डूबा हुआकारे कुलो यदि उस समय राज कोना हा दिता पौरव कुल का इहा और ही होता और क्या किया तेरे पिता ने अलक्षेंद्र से मेरी मित्रता की सूचना पाते ही अपना राज्य छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़ा हुआ तब पौरव कुल के किसी सदस्य ने उसे नहीं रोका क्यों मैं पौरव कुल की उस शाखा की रक्षा करूं जो पौरव कुल की परंपरा पर कलंक है नष्ट हो जाने दो उसे जो कुल की प्रतिष्ठा को जर्जरित कर रहा हो हमारा भविष्य आपके हाथ में पौरकुल की स्त्रियों की रक्षा आप ही कर सकते है आश्रय के अभाव में द्वार दुवार पर भटक रहे पौरव कुल के संतानों को आश्रय आप ही दे सकते है मेरी माता व पिता ने आपसे दया की प्रार्थना की है मैं तुम्हारे पिता पर विश्वास नहीं कर सकता हूं युवराज मलयेतु हमें क्षमा कर दीजिए मैं तुम्हारे पिता व बंधुओं को आश्रय नहीं दे सकता युवराज की स्त्री में शिशु चाहे तो वह मेरे यहां आश्रय ले सकते हैं तो अतिथि ग्रह में जाकर विश्राम कर सकते हो अन्यथा तुम जा सकते हो मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे पिता को आश्रय नहीं दे सकता आपका निर्णय मेरी माता पिता तक पहुंचा दूंगा निर्णय उन्हें ही करना है मैं जा रहा हूं प्राप्त प्रणाम प्रणाम मंदिर प्रणाम युवराज अरठ के कुल मुख्य और वाहक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों से आए गणमुखियों का मैं स्वागत करता हूं आज वाहक प्रदेश के अधिकांश जनपद यवनों की दासता से मुक्त हो चुके हैं और शीघ्र ही अन्य जनपद भी यवनों की दास्ता से मुक्त होंगे अरट्ट जनपद ने अपने प्रशासन का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर डाला है जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार भी किया है परंतु वास्तव में जनपदों को शासकों की अपेक्षा एक प्रणाली की आवश्यकता है एक ऐसी प्रणाली जो जनपदीय राजनीति की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार एक जनपद के रूप में देखे क्योंकि जनपद राष्ट्र का उसी प्रकार अभिभाज्य अंग होता है तो विभिन्न जनपद अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत क्यों है आपस क्या अपने परिवार के किसी पीड़ित सदस्य को देखकर आप पीड़ित नहीं होते क्या अपने परिवार के किसी अभावग्रस्त सदस्य के अभाव को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करते अपने परिवार के किसी सदस्य के सुख दुख में आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं समाज के लिए व्यक्ति का त्याग हमारी परंपरा है किस लिए शिव ने विश्वान किया था किस लिए मै रिद ने अपनी अस्थियों का दान किया था तो आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज त्याग करने के लिए तत्पर क्यों नहीं है क्यों एक समाज को आभास होता है कि वो दूसरे समाज का विनाश करके ही विकसित और पल्लवित हो सकता है क्यों एक जनपद को ऐसा भ्रम है कि दूसरे जनपद का उत्कर्ष उसके विकास में बाधक है क्यों व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि वो जीवन के लिए दूसरे व्यक्ति से संघर्षरत है क्या बीज पर्ण से संघर्षरत है क्या जड़े उस पर खड़े वृक्ष से संघर्षरत हैं तो हम संघर्षरत क्यों है क्या तुम्हें नहीं लगता कि पर्ण पुष्प तना शाखा जड़ सब में बीज का ही रूप विद्यमान है पर फिर भी बीज दिखाई नहीं देता हमारी राष्ट्रीयता भी दिखाई नहीं देती पर वो प्रत्येक भारतीय में विद्यमान है यदि अपने बीज को ढूंढोगे तो तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता का आभास होगा और यदि राष्ट्रीयता का वो बीज हमारे भीतर है तो मैं तुमसे भिन्न कैसे हुआ तो क्या आवश्यकता थी हमें यवनों से लड़ने की जबकि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जीने का जितना अधिकार हमें है उतना अधिकार उन्हें भी है पर फिर भी हमने यवनों के शासन को अस्वीकार कर दिया क्यों मैं तुमसे पूछता हूं युवक क्योंकि मुझे स्वतंत्रता प्रिय है हमने यवनों का विरोध किया क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है पर क्या अर्थ है इस स्वतंत्रता का क्या स्वतंत्रता का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति अथवा शासन की पराधीनता से मुक्ति है क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा है क्या व्यक्ति को समाज के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते क्या समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते तो व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार करने के पश्चात भी क्यों ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र है क्या है वो स्व का बोध जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र में सामान्य है क्या है वो तंत्र जिससे बंधने के पश्चात भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र को स्वतंत्रता का बोध होता है किसने निर्माण किया है वो तंत्र जिसे आप सभी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं क्या देती है वो स्वतंत्रता जिसके लिए व्यक्ति स्वयं का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाता है क्या है वो तंत्र जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं क्यों हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं और यवनों की उस परतंत्रता को स्वीकार नहीं करना चाहते इस स्व और पर में क्या अंतर है क्यों हम यमुनों के उस तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि हमारी उस तंत्र में आस्था है जिसका निर्माण हमारे तत्व चिंतकों और मनुष्यों ने किया है क्योंकि हमें उन जीवन मूल्यों में आस्था है जिनका निर्माण हमारे स्वजनों ने किया और समष्टि के कल्याण के चिंतन की वो था विरासत में हमारे हाथों आती गई जिनका निर्वाह हमारी पूर्व पीढ़ियों ने किया शाश्वत सत्य और ज्ञान के प्रकाश में जीवन के जिन मूल्यों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया वो हमारा स्वतंत्र है उन्हीं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रकाश में हम अपनी सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली निश्चित करते आए हैं हमारे व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार हमारे अपने पूर्वजों का तंत्र ही हो सकता है इसीलिए हम स्वतंत्रता के आग्रही है परंतु क्या वो प्रणाली क्या वो पद्धति क्या वो स्वतंत्रता मालव और क्षुद्रक के लिए भिन्न है क्या केक पांचाल के लिए भिन्न है क्या श्रेष्ठ मूल्यों की उपासना भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है जिन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हमारे अपने पूर्वजों की हो वो भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है परंतु हम उस बीज को नहीं देख पा रहे हैं जो वृक्ष के सभी अंगों में विद्यमान है हम संस्कृति के उस प्रवाह को नहीं देख पा रहे हैं जो प्रत्येक जनपद के जीवन में अनुप्राणित हो रही है जनपद उसी विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं परंतु हमारा बीज एक ही है हम अपनी जड़ों को नहीं देख पा रहे हैं और बाहरी भिन्नता को देख एक दूसरे में व्याप्त एकात्मता को नकार रहे हैं अनेकता में एकता को नहीं देख पा रहे हैं या उसे जान कर नकार रहे हैं क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वार्थ निहित है मैं जानता हूं कि कुछ जनपदों की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्नता है किंतु राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति नहीं है राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति की पूरक हो सकती है संस्कृति का पर्याय नहीं संस्कृति का प्रवाह व्यक्ति समाज व राष्ट्र को समुत्कर्ष का मार्ग प्रदर्शित करता है तो राजनीति का दायित्व भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र का उत्कर्ष ही है तो क्यों व्यक्ति व्यवस्था के नाम पर संघर्ष करता है कि वो व्यक्ति और समाज में समस्त को नहीं देख पाता अथवा इसलिए कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसी व्यक्तिगत स्वार्थ और एकात्मता के भाव के अभाव ने हमें यवनों के समक्ष अपना स्वाभिमान समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था यवनों ने भिन्न भिन्न जनपदों की आस्थाओं के भेद को नहीं देखा था आकांताओं ने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया था दुर्भाग्य ही था कि समस्त जनपदों ने सम्मिलित होकर यमुनों के आक्रमण का प्रतिकार नहीं किया था क्यों क्योंकि हम में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था यदि समस्त जनपदों ने राष्ट्र के रूप में संगठित होकर वनों का प्रतिकार किया होता तो क्या यवनों के लिए इस धरा पर विजय पाना संभव था यदि सिंधु की रक्षा का दायित्व समस्त जनपदों ने लिया होता तो क्या यवनों के लिए सिंधु को पार कर पाना संभव था पर कट मध्य छुद्रक और मालव गणराज्यों के योद्धाओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रदेशों की सीमाओं का द्वार भी तकशिला है जहां तक हमारी संस्कृति का विस्तार है वहां तक हमारी सीमाएं है हिमालय से समुद्र पर्यंत तक की भूमि हमारी अपनी भूमि है हमारा अपना राष्ट्र है और यदि इस राष्ट्र की रक्षा हम नहीं करेंगे तो इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा यदि हमने अब भी संगठित होकर राष्ट्र के रूप में अपना परिचय नहीं दिया तो आकांक्षताओं का पुनरागमन हो सकता है और इतिहास की पुनरावृत्ति यदि हम अभी भी संगठित नहीं हुए तो आकांक्षाओं का मार्ग प्रशस्त है आवश्यकता है हमें एक छत्र के नीचे एकत्र होने की ताकि ये राष्ट्र सूत्र सक्षम हो शक्तिशाली हो गौरवशाली हो और हम अमृत के अमृत पुत्र कह सके प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो भारती की की, की, आचार्य अभी तक नहीं आए सेरण आचार्य पर, पर और का भी तो उतना ही अधिकार है जितना की आचार्य पर तुम्हारा है और फिर ऐसे मनीषी के संसर्ग में कौन नहीं आना चाहेगा पर मैं आचार्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकता पता नहीं क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से मन कहां फुटता है मार्ग में लोगों ने रोक रखा था इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया करता हूं कि आप मुझे अपने समीप अपने मन पर नियंत्रण रखो चंद्रगुप्त मेरी चिंता छोड़ी की चिंता करो मैं मार्ग हूं ध्याय में नो भी तुम्हें ध्यय के लिए मार्ग तो ढूंढना ही होगा सत्य को स्वीकार करो चंद्रगुप्त जिस ठेय पद पर तुम अग्रसर हो रहे हो वहाँ व्यक्ति गौण है साधन गौण है साध्य अनिवार्य है अपने मोह पर विजय पाओ मैं निर्मोही नहीं हो सकता आचार्य अपने बारे में तुम्हें अपना अभिप्राय बदलना होगा चंद्रगुप्त संबंधों में भावना रखो विवशता नहीं अत्यधिक संसर्ग से दोष उत्पन्न होता है और अपेक्षा दुख का कारण होती है संबंधों का सम्मान करो पर पर परवश मत हो किन्तु क्या आप चंद्रगुप्त किसने से मुक्त हो सकते हैं आचार्य मेरे स्नेह में आ सकते नहीं है चंद्रगुप्त क्षमा करे देव महाराज पौरवराज आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज पौरवराज पर पौरवराज यहां क्यों आए? या तो उनसे मिलकर ही पता चल सकता है पर क्या पौरवराज से आप कभी मिले हैं आचार्य और न कभी उन्हें देखा है राज इस प्रकार स्वयं तो यहां नहीं आए पौरवराज से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है चंद्रगुप्त उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ वीर आपने हमारा सम्मान नहीं किया स्वागत है पौरव आपकी कीर्ति सुनकर आपसे मिलने की अभिलाषा प्रबल हो रही थी वीर अतः अपने को रोक नहीं पाया वह स्वयं चला आया धन्य हो तुम वीर तुम्हारा कुल धन्य है तुम्हारा राजधन्य है तुम्हारे आचार्य धन्य है आपके दर्शन कर में कृतार्थ हो गया पौरव राज ना ना, ना, ना वीर दर्शन तो देवों के होते हैं मैं तो दुखों व अभावों से ग्रस्त एक साधारण व्यक्ति हूं व्यक्ति स्वयं को साधारण समझे ये तो उसका बड़प्पन है गौरवराज आभार वीर ये मेरा पुत्र मलय केतु प्रणाम आर्य प्रणाम आर्य आसम ग्रहण करें आभार वीर ने आपका परिचय नहीं दिया आप मेरे आचार्य धन हो मेरा जीवन जो आज एक साथ दो विभूतियों के दर्शन हुए मैं राज, आपको प्रणाम करता हूं आचार्य आयुष्यमान भाई कहां है आचार्य अब तो मात्र मृत्यु की प्रतीक्षा है पर काल पर किसी का वश नहीं चलता न वह तो पीड़ित व प्रताड़ित किए बिना मुक्ति नहीं देगा यवनों के हाथों राज्य गया प्रतिष्ठा गई कुल का गौरव गया अब दुख व भावों से जर्जरित इस जीवन में शेष क्या रहा है इसलिए मृत्यु आने से पूर्व उनके दर्शन करने चलाया जिनके हाथों में मुक्ति का सूत्र है गौरवराज यही तो दुख है वीर मेरे ही बांधो ने मेरी ही भूमि को अपने साम्राज्य लिप्सा का भक्ष बनाने के लिए जकड़ रखा है केके के राज मेरी ही भूमि को हड़प करना चाहते हैं तो आप कहके राज के बहुत पुत्र हैं हाँ पौरव कुल का वंशज हूँ आचार्य पर जब यवन राज ने आपके राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया था तब आप कहाँ थे गौरव कुल की अस्मिता यवन राज के चरणों में समर्पित करना स्वीकार नहीं था अतः मैंने स्वेच्छा से अपने राज्य का त्याग कर अपने ही कुल के वंशजों के आशरण ली पर आपने कह क राज के युद्ध में सहायता क्यों नहीं की उन्होंने सहायता मांगी नहीं इसलिए मैंने सहायता नहीं की क्या पौरव कुल में अपने स्वजनों की रक्षा के लिए भी स्वजनों को पुकारना पड़ता है पारो राज बिना प्रार्थना के तो देव भी सहायता को नहीं आते आचार्य और यदि मैं बिना बुलाए जाता, तो मुझे अपमान सहना पड़ता अपमान का आभाष नहीं हुआ पारो राज में पराजय के कारण के के राज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे विरुद्ध कु कर रहे हैं आचार्य क्यूँकी मैंने अपने राज्य से पलायन करना स्वीकार किया पर राज्य के लोग से अलग क्षेत्र के समक्ष समर्पण करना स्वीकार नहीं किया इसलिए केके राज ने यवन राज से मेरी भूमि भी हस्तगत कर ली मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं हूँ यदि आप चाहें, तो मेरी सहायता कर सकते हैं यदि संभव हुआ तो मैं सहायता करने के लिए उत्सुक हूँ यदि आप चाहे तो मेरे राज्य आरोप अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं केके -के की दास्ता ऐसी उसे मुक्त कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी मैं आपके राज्य को क्यों हस्तगत करूँ मेरे लिए और इस प्रयास में मैं आपका समर्थन करूंगा से भी और अर्थ से भी गौरव राज, राज हमारे लिए सम्माननीय है उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना तो दूर मैं शब्दों से भी उनका अहित नहीं कर सकता इसमें अहित राज कैसा राज्य मेरा है यमन आक्रांताओं से आपने वाहक प्रदेश को मुक्त किया पर मेरी भूमि पर के राज भी आक्रांता है क्या अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ना अन्याय है आप भी मातृभूमि की मुक्ति के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना क्या निर्बल का सबल से सहयोग प्राप्त करना अन्याय है आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आर्यवीर मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, पर हमारे परिवार के भविष्य का प्रश्न है आर्य सोच लीजिए आर्यवीर यदि आपने अपने सामर्थ्य का उपयोग आज मेरे लिए किया तो कल मेरा सामर्थ्य आपको समर्पित होगा मैं विवश हूँ स्वराज पाने की इच्छा से मैंने आपको कहा नहीं ढूंढा वीर अनेक यातना व असफलता को अंगीकार कर मैं आप तक आया था आर्यवीर पर संभवत प्रारब्ध को कुछ और ही स्वीकार है मैं निराश होकर जा रहा हूं आज्ञा दीजी प्रणाम आर्य गुप्तचरों को पौरव राज, गुप्त राज, राज क्या क्या राज्य क्रुद्ध व संतुष्ट है उसका उपयोग हो सकता है चंद्रगुप्त पर यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं हो सकता आचार्य मैं जानता हूँ फिर भी आप उस विषदर से खेलना चाहते हैं उसे वर्ष में करना होगा अग्नि के भय से योद्धा अग्नि का प्रयोग तो नहीं रोकते चंद्रगुप्त आपके मन में पौरव राज को लेकर क्या योजना है आचार्य तुम उस पर उपकार करोगे और मैं उसका उपयोग करूंगा उसका क्या उपयोग हो सकता है आचार तुम यह क्या भूल रहे हो कि यदि उसे अपना राज्य नहीं मिला तो वह संधि अथवा षड्यंत्र का कोई भी मार्ग अपनाएगा और जब तक यह जीवित रहेगा अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए अशांति फैलाएगा और हमें वाहक प्रदेश में स्थिरता व शांति चाहिए दूसरे यदि कहके राज ने हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर दिया तो पौरव राज का उपयोग हो सकता है संभावनाएं है अनेक हैं हमें स्थितियों के अनुसार हमारे साधनों का प्रयोग करना होगा क्षमा कर प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए उत्सुक है कुछ पल पश्चात उन्हें भीतर भेज दो जो आज्ञा देव अब मैं अपने निवास पर जाऊंगा तुम गणराज्यों के प्रशासन की व्यवस्था करो और सेहरण के आते ही उसे मेरे पास भेज देना भारता। तुम मेरे जीवन का स्वप्न नहीं हो चंद्रगुप्त तुम मेरे जीवन का यथार्थ मेरी परीक्षा जब तक तुम जीवित रहोगे विष्णुगुप्त नहीं मर सकता यदि तुम मेरे भीतर हो तो विष्णुगुप्त भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर किसी ना किसी रूप में जीवित होगा तो फिर क्यों बीवल हो उठते पिताजी आप यदि आज्ञा दे तो मैं पुनः एक बार कुमार चंद्रगुप्त से बात करने का प्रयास करूं कोई लाभ नहीं होगा मलय कोई लाभ नहीं होगा सत्ता चंद्रगुप्त के हाथों में अवश्य है पर सूत्र उस कुटिल ब्राह्मण के हाथों में है और वह ब्राह्मण के के राज का पक्षपाती पाती है युद्ध की चर्चा कर उसी ने हमारी प्रतिमा को खंडित करने का प्रयत्न किया था मलय उस कुटिल की आज्ञा के बिना चंद्रगुप्त एक डग भी आगे नहीं बढ़ेगा क्षमा करें के कुमार चंद्रगुप्त का सेवक आपसे भेंट करने आया है कुछ क्षण पश्चात उन्हें आदर पूर्वक ले आओ मेरे स्वामी कुमार चंद्रगुप्त ने आपको प्रणाम कहा है पर स्वागत है तुम्हारा वीर कहो कुमार चंद्रगुप्त ने क्या संदेश भेजा है मेरे स्वामी ने अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए आपसे निवेदन किया कि जब तक आप अरट जनपद में निवास करने की इच्छा रखते हैं तब तक आप कुमार चंद्रगुप्त के भवन में ही निवास करें हम अरट जनपद में निवास करने नहीं आए हैं वीर मैं जानता हूँ पर कुमार चंद्रगुप्त आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहते हैं विषय आप जानते ही है पर यही बात कुमार उसी से कह सकते थे कुमार की अपनी कुछ विवस्थाएं हैं गौरव कुछ पदों का अपना एक महत्व होता है और शिष्टाचार के कारण उनका सम्मान करना ही पड़ता है कुमार चंद्रगुप्त चतुर्भी हैं मैं कुमार चंद्रगुप्त के आतिथ्य को स्वीकार करता हूं पर कुमार चंद्रगुप्त को ज्ञात कैसे हुआ की ठहरा हूँ यदि आप कुमार चंद्रगुप्त को ढूंढ सकते हैं, तो पौरव कुलभूषण पौरव को ढूंढना कुमार चंद्रगुप्त के सेवकों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है पौरवराज मैं कुमार की सतर्कता पर प्रसन्न हुआ तो कुमार के लिए क्या संदेश है देव कुमार चंद्रगुप्त से कहना शीघ्र ही अपने सेवकों सहित उनकी सेवा में उपस्थित होगा मार्गदर्शन के लिए कुमार का एक विश्वस्त सेवक पंथागार में छोड़े जा रहा हूं आभार अब मुझे आज्ञा दीजिए देव प्रणाम प्रणाम कुमार चंद्रगुप्त नीतिज्ञ ही नहीं कूटनीतिज्ञ भी है देखना है कुमार के मन में क्या है उठो मलय ग्रह प्रवेश की तैयारी करो मैं चाहता हूं कि आपको राज्य प्राप्त हो और यदि मेरे प्रयासों से आपको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई तो? तो वह राज्य आपका होगा कुमार चंद्रगुप्त मेरे राज्य का उपभोग करने के लिए आप स्वतंत्र होंगे मुझे आपके राज्य की कामना नहीं है पौरव राज मैं वाइक प्रदेश में स्थिरता देखना चाहता हूं संघर्ष नहीं अतः मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आपको अपना राज्य प्राप्त होने के पश्चात आपके राज्य में सुव्यवस्था व शांति रहेगी आपके राज्य में अव्यवस्था व अशांति ऐसे हो सकती है कुमार चंद्रगुप्त मैं सीमाओं के अतिक्रमण की बात कर रहा हूं आप सीमा निश्चित कर दें सभी सीमा में रहेंगे तो क्या मैं निश्चित समझू मैं प्रयास करूंगा और आपको भी करना होगा अर्थात आपको के राज से क्षमा मांगनी होगी गौरव यदि क्षमा मांग ही मुझे राज्य मिलता है तो मैं आपकी सहायता क्यों लू कुमार चंद्रगुप्त आप प्रयास कर देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि क्षमा मांग कर भी मुझे अपना राज्य नहीं मिला तो आप क्या करेंगे कुमार चंद्रगुप्त आपको आपका राज्य लौटाने के लिए राज को प्रेरित करूंगा और तब भी केके ने मुझे मेरा राज्य नहीं लौटाया तो कुमार चंद्रगुप्त? आपको अपना राज्य अवश्य मिलेगा पौरव तो हम केके के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं शीघ्र ही मैं निश्चिंत हूँ यह आपके विश्वास पर निर्भर है प्रणाम प्रणाम प्रणाम क्या है क्षमा मांगने के लिए तैयार है चंद्रगुप्त मैं कल ही कहके की ओर प्रस्थान करूंगा और तुम्हारे कहके मैं आगमन के साथ ही अपनी भावी योजनाओं को कार्यान्वित करूंगा पर तुम्हें सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है आचार्य निश्चिंत रहे अब मैं जाऊंगा माभारती तुम्हारा मार्ग प्रशिस्त अकेले ही आए नए शिष्य को पंथागार में छोड़ा है। उन्हें भी ले आते उन्हें भी कष्टपूर्ण जीवन का होने दो। आसन करो। तुम कब इस कष्टपूर्ण जीवन का त्याग करोगे तुमसे किसने कहा कि मैं कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं विष्णु तुमने कब स्वीकार किया है कि तुम दुखी भी हो सकते हो। तुमने तो दुख और पा भावार्थ समझ गया पर मैं तुम्हारे हाथों नहीं आने वाला तो मैं यहां से जाऊ क्या अर्थ है तुम्हारा क्या समझते हो तुम अपने आप को कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे विवश करोगे तुम्हारे कारण मैं पर्वतेश्वर को उत्तर नहीं दे पाता हूं तुम्हारे कारण कैकई व गांधार में विद्रोह हुआ तुम्हारे कारण यवन सत्ता पर्वतेश्वर से रुष्ट हुई तुम्हारे कारण समस्त वाह प्रदेश में हाहाकार मचा ऐसे वातावरण में कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता था तुम्हारे कारण सिद्धु प्रदेश में वित्रोह हुआ और पिथन निष्कासित हुआ सारी यवन सत्ता केके राज की शत्रु बनी कल यवन सत्ता ने प्रश्न किया तो केके राज क्या उत्तर देंगे और तुम मुझे ही विवश कर रहे हो खिलौना बना रखा है तुमने मुझे जाना है तो जाओ पर है कोई उत्तर तुम्हारे पास क्या सब मेरे कारण और क्या जो कुछ हुआ वह गलत था क्या जो कुछ हुआ उसमें मेरा दोष था क्या जो कुछ हुआ उसे मैं रोक पाता क्या जो कुछ होना है उसे मैं रोक पाऊंगा क्या तुम रोक पाओगे और यदि यह ये सब करने का सामर्थ्य मुझ में होता तो मैं तुम्हारे द्वार पर क्यों आता इंद्रदत्त और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वह सब गलत था तो मैं उन पापों का बोझ स्वीकार करता और यदि तुम्हें लगता है कि इन सब घटनाओं के लिए मैं दोषी हूं कै कह, कह के, के कारागार के द्वार मेरे लिए क्यों नहीं खुलवाते मंत्री कहां जा रहे हैं उसे ढूंढ कराता हूं नहीं कहां चला गया पंथागार भी नहीं गया कहां कहा नहीं ढूंढा उसके शिष्य भी उसे ढूंढ रहे हैं चलिए भोजन कर लीजिए मुझे भोजन नहीं करना है अब इसमें भोजन का क्या दोष कह दिया ना, मुझे भोजन नहीं करना है कहा गया होगा पन्था काट जाता ह संभवत लौटाया सोम का गया होगा? पुनः पन्था काट जाता ह संभवत लौटा आया नर्क में जाओगे मंत्री बाल तुझे को मरूंगा तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा लड़का दोनों शीघ्र ही भोजन कक्ष में आ जाना तुम्हारी योजना भयंकर है विष्णु मैं जानता हूं और यदि तुम असफल हुए तो, तो, तुम प्रयास, करोगे। तुम हुए तो कोई और प्रयास करेगा अनिवार्य है राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत यदि राष्ट्र ही नहीं होगा तो राष्ट्रीय चरित्र कैसे जन्म लेगा हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन का लक्ष्य व्यक्ति है और परिवर्तन का साधन भी व्यक्ति ही है व्यक्ति में आमूल परिवर्तन ला समाज में परिवर्तन लाना व तत्पश्चात राष्ट्र में परिवर्तन लाने का विचार संभव है पर क्या इस प्रक्रिया की सफलता में तुम्हें विश्वास है को परिवर्तन का केंद्र बनाए तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शीघ्र ही परिवर्तन ला सकती है क्योंकि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है एवं व्यक्ति व समाज को नियंत्रित करने की उसके पास सत्ता है पर जिनके हाथों में दंड है जिनके हाथों में सत्ता है वे ही राष्ट्रीय संदर्भों में सोचना ना चाहे वे ही राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करें तो जन सामान्य से राष्ट्रीय चरित्र की अपेक्षा कैसे की जा सकती है इंद्रदत्त राजा राज्य की जड़ है और वह जड़ ही दोष ग्रस्त हो तो राज्य रूपी वृक्ष दोष मुक्त कैसे रह सकता है तुम सफल हो गणु ऐसा क्यों लगता है तुम्हें क्योंकि तुम्हारे ध्यय में स्वार्थ नहीं है तो तुम मेरी सहायता करोगे मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए विवश हूँ यदि विवश हो तो मेरी सहायता मत करो जितना इस राष्ट्र पर तुम्हारा अधिकार है विष्णु उससे कुछ कम तो मेरा भी होगा पर यह बात कोपनीय रहनी चाहिए मैं राष्ट्रद्रोही नहीं बनना चाहता विष्णु कहा जा रहे अब मैं पंथागर जाऊंगा मेरे छात्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ध्यान नहीं रोक सकते झेलना अनिवार्य है तक्ष जाने से पूर्व एक बार के राज से मिल लो जो आज्ञा मंत्री हो ईश्वर करे तुम सफल हो चलो अर्थ एव प्रधाना अर्थ एव प्रधाना अर्थ एव प्रधाना अर्थ, अर्थ, अर्थ मूल ही धर्म कामा अर्थमूलो हि धर्मकामाविति अर्थमूलो हि धर्मकामाविति मर्यादाम् स्थापयेत् आचार्यान् अमात्यान् वा मर्यादाम् स्थापयेत् आचार्यान् अमात्यान् वा मर्यादाम् स्थापयेत् आचार्यान् अमात्यान् वा य एनम् अपायस्थानेभ्यो वारयेयुः य एनम् अपायस्थानेभ्यो वारयेयौ य एनम् अपायस्थानेभ्यो वारयेयुः अप्तुं नूनं विश्रण कर सबसे पहले आम आंभी मनोबल को बढ़ाना है कल्याण यदि तक्षशिला में स्थितियां नियंत्रण में रही तो अक्षय को साथ लेकर शीघ्र ही मगध के रूपनायन कर दूंगा अनुज को बाद में पाटलिपुत्र बुलाना उचित रहेगा और अनुज की अनुपस्थिति में तक्षशिला पर नियंत्रण का सूत्र गुरुकुल को संभालना पड़ेगा अब मुझे शीघ्र ही पाटलिपुत्र की ओर प्रायण कर ही देना चाहिए वाहित प्रदेश में स्थिरता है वह चंद्रगुप्त अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ है पर पाटलिपुत्र में निवास कहां करूंगा पंथगार में अधिक दिवस ठहर नहीं सकता और पाटलिपुत्र में अपने घर अथवा परिचितों के यहां निवास करने में रहस्य उद्घाटन का भय है पाटलिपुत्र पहुंचकर परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय लोगों का उपयोग करना होगा राज परिवार में भेद अभेद का ज्ञान वहां जाकर ही होगा कल पर्वतेश्वर से भेंट कर ही लेता हूं उनके मन की स्थिति का ज्ञान भी हो जाएगा और मैं महत्वाकांक्षा के बीज उनके मन में आरोपित कराऊंगा इंद्रदत्तों के समीप है ही आपका परिषद में उपस्थित रहना अनिवार्य है के आपको विद्वानों का स्वागत करने के अवसर को नहीं खोना चाहिए इससे केके का गौरव बढ़ेगा केके में ज्ञान का गौरव हो ऐसी स्थानीय गुरुकुल परिवार की अभिलाषा है गुरुकुल की अभिलाषा मेले आदेश तुल्य है आचार्य मैं अवश्य हूंगा प्रणाम आचार्य आयुष्मान भव के के तुम्हारा ही मित्र ने चलो आसीत्ता ङ्गमञ्ज्योतिखञ्जो निरेखन्त शिव सङ्कल्पमस् स्वागत क्या कह रहा है प्रणाम आयुष्मान मैंने आपके आदेश का पालन किया तुम्हें तो शास्त्र और संस्कृति की सुरक्षा कर है जाए और तुम्हें यदि मनीषियों का अनादर करने लगे तो ये राष्ट्र अपनी अस्पिता की रक्षा के लिए और किससे आकांक्षा करेगा आसन ग्रहण कीजिए आइए अभी तक आचार्य का आगमन नहीं हुआ बस आ ही रहे होंगे शिलािला गुरुकुल के शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हुआ एक आचार्य राजनीति में जो शीर्षस्थ शिक्षक है प्रणेता है रचनाकार है है राजगृह के पंथागार में अपने दो शिष्यों के साथ निवास कर रहा था और राजगृह नगर उससे अनिभिज्ञ था वो शिक्षक जो स्वतंत्रता की अग्नि लेकर ग्राम ग्राम नगर नगर भ्रमण कर रहा है वो शिक्षक जो इस राष्ट्र के खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील है संभवतः राज्य के पंथागार से चुपचाप वापस चला भी जाता यदि में शिक्षित ग्रह के गुरुकुल के एक आचार्य ने उन्हें पंथागार के बाहर देख न लिया होता तो आज राज्य की इस परिषद को उन्हें अर्ध्य अर्पण करने का अवसर न मिलता हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच के, -के राज और आचार्य विष्णु दोनों उपस्थित हैं मेरी इस परिषद की ओर से आचार्य विष्णुगुप्त से प्रार्थना है कि वो अपने विचारों से इस परिषद को लाभान्वित करें तत्पश्चात केके राज के हाथों अर्ध स्वीकार कर राज्य ग्रह की इस परिषद को गौरवान्वित करें ओ। सर्वे अत्र सर्वे न संतु सर्वे संतो निरा मा सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भवे ओम मेरे स्वजनों अपने ही स्वजनों के हाथों सम्मानित होने में गौरव का अनुभव होता है प्रसन्नता भी होती है एक विष्णुगुप्त गौरव भूषित हो या नहीं परिषद न शिक्षक के लिए गौरव की बात हो सकती शिक्षक व परिषद तो गौरव घोषित तब होगी जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा और यह राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब यह राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वाह करने में सफल व सक्षम होगा और यह राष्ट्र सफल व सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो यदि व्यक्ति रास्ट भाव से शून्य है रास्ट भाव से हीन है अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है तो यह शिक्षक की असफलता है और हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है हमारा अनुभव है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वाव वा राष्ट्र के लिए खत्म होगा अथवा वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है आवश्यक है व्यक्ति व्यवस्था को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे अतः व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है अतः शीघ्र ही व्यक्ति समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है शिक्षा की चुनौती को स्वीकार करे वह शीघ्र ही राष्ट्र का निर्माण करने का सिद्ध हो संभव है कि आपके मार्ग में बांधाएं आएंगी शिक्षक को उन पर विजय पानी होगी और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है यदि राष्ट्र मार्गक की, की भाषा समझते हो तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे अन्यथा सामर्थ्य शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएगा संभव है कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है राजनीतिक सत्ताओं है रास्ट की वेदी पर की देनी पड़े, तो भी ठीक अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य व कीर्ति का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो विजय निश्चित है सप्तों की संस्कृति की विजय निश्चित है विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की विजय निश्चित है इस राष्ट्र की आवश्यकता मात्र आवाहन की है की। जै। जै। की। की। की। <कीजारा> आपका कुल राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में समर्थ कह कहराज कह कहराज से इस प्रकार भी मिल सकते हो यह तो सोचा ही न था विष्णु वाहक प्रदेश की मुक्ति में इस राष्ट्र की मुक्ति नहीं है कहराज यमनों की दासता से पहले यह राष्ट्र शोषण अत्याचारी शासन अव्यवस्था जनपदी एवं जातीय संघर्ष एवं सामाजिक व राष्ट्रीय चरित्र के पतन से ग्रसित है इसे से उस राष्ट्र को मुक्त करना है और आपको इस राष्ट्र का नेतृत्व करना है इसे मार्ग दिखाना है आप आज्ञा दीजिए आचार्य मैं प्रयास करने को प्रस्तुत हूं। कहके कह इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न इस राष्ट्र के राजनैतिक व सांस्कृतिक एकीकरण का है इस राष्ट्र की सांस्कृतिक व राजनैतिक एकता के बिना इस राष्ट्र का उत्कर्ष असंभव है और हमें इस राष्ट्र को पुनः गौरवशाली बनाना है निराशा व लघुता के इस ग्रंथ को जो अलग क्षेत्र के हाथों पर आज के कारण हमारे जनमानस में बैठी है प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की, की, की, की रक्षा के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझे और अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए वह सजग सतर्क व समर्थ हो ताकि अपने ही स्वजनों की शत्रुता से आहत व पीड़ित कोई कह एकता के अभाव में सहयोग के अभाव में किसी आक्रांता के हाथों पराजित न हो ताकि सामर्थ्यशाली जनपद अपनी, ही अपनी ही के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के पुनित करता भी होने कर इसलिए सर्वप्रथम हमें इस राष्ट्र को उन सत्ताधीशों से मुक्ति देनी है जिनकी निष्क्रियता के कारण इस राष्ट्र को पराजय का मुक्त देखना पड़ा है जिनके आतंक से प्रजा त्रस्त है जिन्होंने इस वसुंधरा को अपनी दासी समझ रखा और उसके पुत्रों को अपना दास बना रखा है क्या कहके राज उन जनपदों की सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहेंगे जिन्होंने कहके को सहायता देने से इनकार किया था क्या कह क्या, क्या राजकुलों राज को चुनौती नहीं देना चाहेंगे जिनके अत्याचारों से प्रजा त्रस्त है मैं आपका संकेत नहीं समझा आचार्य मेरा संकेत मगध के साम्राज्य की ओर है कहके क्या इसका कोई पर्याय नहीं है आचार्य पर्याय ढूंढने का समय भी नहीं है हमारे पास कहके और मगध का सामर्थ्य इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अनिवार्य है यह भी संभव है कि अलग के हाथों अपने शक्ति व सामर्थ्य हो चुके जनपदों में गणराज्यों को मगध अपनी साम्राज्यवादी नीति का भक्ष बना ले है। आप है। आप उनकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे पर क्या मगध के बारे में यही बात आप विश्वास के साथ कह सकेंगे क्या अन्य राजकुलों का उन्मूलन करने में गौरव का अनुभव करने वाले महापद्मनंद के कुल से आश्वस्त हो सकते हैं आप वे जो अधार्मिक हैं, अनाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, क्या उनसे राष्ट्र हित की अपेक्षा रख सकते हैं आप क्या मगध को राष्ट्रीय एकता के ध्वज के नीचे लाए बिना राष्ट्रीय एकता संभव है क्या क्या जिससे उसकी प्रजा ही घृणा करती हो क्या आप उससे अपेक्षा रख सकते हैं कि वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा अतः राष्ट्र की वेदी पर सबसे पहले मगध की अव्यवस्था व अराजकता को समर्पित करना है और यह आपको करना है क्या क्या राजकी अपेक्षा से देख रहा है आपके ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज वाहिक प्रदेश यवनों की दास्ता के जुए को फे पुनः नवनिर्माण के लिए आप इस यज्ञ के पुरोधा बनना स्वीकार करें और आपके अतिरिक्त कौन इस स्थान के लिए योग्य है आपको इस राष्ट्र का नेतृत्व करना ही होगा अतः इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर अपने कुल का गौरव बढ़ाइए समय और स्थितियां आज आपके साथ हैं केचि <laughs> प्रमाचार्यन्त्री देव सहायता कर रहे हैं कुमार चंद्रगुप्त की लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में शास्त्र रूप जीविस की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं और एक गंभीर सूचना है देव आपके भ्रतष पुत्र ज ने कुमार चंद्रगुप्त की शरणागति स्वीकार कर ली है मैं जानता हूं अनुलोम अनुलोम वाहक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों को यवन दास्ता से स्वतंत्र घोषित कर कहीं कुमार चंद्रगुप्त के के, के अधीनस्थ गणराज्यों को मुक्त कराने की दृष्टि से इतना सैन्य बल तो एकत्र नहीं कर रहे कुमार चंद्रगुप्त के मन की बात कहना तो कठिन है पर लोक मान्यता यही है कि उत्तरापद की सीमाओं की सुरक्षा सुव्यवस्था को यौन शासन से मुक्त कराने के लिए कुमार चंद्रगुप्त सैन्य बल एकत्र को चंद्रगुप्त में विश्वास है वाह प्रदेश की के जन सामान्य को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विश्वास है जन सामान्य उसे यौनों का विनाशक और स्वयं का रक्षक समझने लगा है चंद्रगुप्त व उसके सरों में जन सामान्य की दृढ़ आस्था उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करने लगी है देव चंद्रगुप्त लोकनायक का स्थान ग्रहण कर चुका है, केके राज। क्या तुम्हारा भी वही मत है जो जन सामान्य का है देव कुमार चंद्रगुप्त के पीछे सबसे बड़ा बल आचार्य विष्णुगुप्त का है और आचार्य विष्णुगुप्त के साथ एक एक गुरुकुल एक शिक्षक उन शिक्षकों का एक एक छात्र उन छात्रों का एक एक परिवार है उत्तरा का समस्त ज्ञान व सामर्थ्य आचार्य विष्णुगुप्त के संकेत की प्रतीक्षा करता है केके के राज वाहिक प्रदेश में जन्म ले रही नो युवकों की यह शक्ति राजभक्ति नहीं है देव ये राष्ट्र शक्ति का प्रदुर्भाव है जो शिक्षकों की छाया में पल्लवित हो रही है इसे रोकना कठिन है देव केके के, के हाथों कट मालो व शुद्र गणों के जो तन और मन आहत हुए है उनके व्रणों को आचार्य विष्णुगुप्त व उनके शिष्यों ने सहलाया है देव निराश वहात मनो को संतुना प्रदान की है गिरते हुए को संबल प्रदान किया है क्या चंद्रगुप्त का सामर्थ्य के -के के के -के अराजक तत्वों को उखाड़ ले जाएगा जहाँ से वो गुजरता है मार्ग में पड़ने वाले खेतों खलियानों में काम करने वाले किसान उसे स्वेच्छा से अपने हिस्से का भू धन देने को तत्पर रहते हैं लोहा पिघलाने वाले उन सेनानियों के लिए तलवार ढालने को तैयार रहते हैं लोगों के घर वो गांव उसके स्कंधावर है जिनकी भुजाओं में सामर्थ है उनके सीने उसकी ढाल बन जाते हैं कुमार चंद्रगुप्त का सामर्थ जन जन का सामर्थ्य चंद्रगुप्त को चुनौती देने का अर्थ जन सामर्थ्य को चुनौती देना है अनुलोम क्या कुमार चंद्रगुप्त प्रदेश में गणराज्यों में जनपदों को संगठित करने में सफल है हाँ देव अनुलोम कुमार चंद्रगुप्त केके के प्रति क्या भाव रखते हैं? जहां तक मैं सूचना एकत्र कर पाया हूँ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुमार चंद्रगुप्त केके राज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं मुझे कुमार की गतिविधियों की सूचना निरंतर देते रहना अनुलोम पर सावधान रहना जो आज्ञा के राज अब तुम जा सकते हो प्रणाम के के राज्य प्रणाम आचार्य यवनों के आतंक ऐसी मुक्त है यमनों के आतंक यवनों के, के शासन ऐसी नहीं जब तक, तक तक्षि स्वयं को छत्र के पद ऐसी मुक्त घोषित नहीं करते तब तक, तक, तक तक्षि में यवन सत्ता के अवशेष तो रहेंगे आचार्य तुम रास्ता आराधन करते रहो वे अवशेष भी नहीं रहे हम आचार्य आयुष्यमान आचार्य आप छात्रों को शास्त्र धारण करने की आज्ञा क्यों नहीं देते शास्त्रों का सामर्थ्य शस्त्रों ऐसी ज्यादा होता है इस समय तुम्हारा कर्तव्य शास्त्रों को धारण करना है यदि तुम शास्त्र धारण करने में समर्थ हुए तो वह तुम्हें शस्त्र धारण करने के औचित्य अनौचित्य का ज्ञान अवश्य दे आयुष्मान भारत और तुम्हारी शिक्षा कैसे चल रही है छात्र आचार्य की कृपा दृष्टि आचार्य अक्षय अक्षय अक्षय आचार्य विष्णु गुरुकुण्ड वे अभ्य कैसे है है। मैं अब है मेरे साथ चलना है दीर्घ प्रवास की तैयारी करो जाओ आज विश्राम करो क्या वती में युति दमस की स्थिति ठीक नहीं है आचार्य किसी प्रकार उसने स्थितियों को नियंत्रण में रखा है यवन सत्ता के संरक्षक भी अलक्षेंद्र के उत्तराधिकार को लेकर इसलिए युधि दमस और चिंतित है यदि यवन सत्ता में कोई परिवर्तन होता है तो उसका स्थान वो भविष्य अनिश्चित है पिथन के निष्कासन पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की न ही यवन सत्ता की ओर से मुझे कोई निर्देश प्राप्त हुआ है इस कार यही हुआ कि यवन सत्ता भी अब खंड खंड होने की प्रतीक्षा कर रहा है पर तुम्हें सावधान रहना है मेरा अनुमान है कि स्थानीय शासकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखेगा क्योंकि यदि वह पुनः मातृभूमि की ओर प्रत्यावर्तन करता है अथवा उत्तराधिकार को लेकर संघर्षर अपने हितैषियों की सहायता करने जाता है तो वहां उसका स्थान नगण्य है प्रत्यावर्तन करते ही यवनों की दास्ता से मुक्त होगी अतः सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में क्षत्र के अधिकार भोग का मूर्खता पर सौहार्द पूर्ण व्यवहार से सावधान रहना है क्योंकि अब सिंधु की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है मैं कुछ समय के लिए तक्षशिला से बाहर जा रहा हूं तुमसे प्रार्थना आप आगे दीजिए आचार्य देव को अपने साथ ले जाना चाहता हूं वह तुम्हारा परम हितैषी है और योग्य मित्र भी मेरे अभियान में वह योग्य सहायक ही सिद्ध होगा पर यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम उसे मेरे साथ जाने का आदेश दे सकते हो मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा मैं उसे आदेश दे दूंगा आचार्य आचार्य वह गुरुकुल को अपना सहायक समझो आवश्यकता पड़ने पर मेरी से सूचना आचार्य तपोनिधि तुम्हें दे दिया करेंगे तुम सामर्थ्यशाली हो मेरी सहायता करने का सामर्थ्य तुम्हारे पास है इसलिए संभव हो तो गुरुकुल की प्रार्थनाओं का अनादर मत करना गुरुकुल को मुझे आदेश देने का अधिकार है आचार्य गुरुकुल की आज्ञा श्रोधारे होगी अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य शिलािलािलािलाधीश प्रणाम मेरे लिए क्या क्या है देव अनुज मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना चाहता हूं और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने ना करने के चुनाव का अधिकार तुम्हें पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो तक्षशिलाधीश आप मेरे स्वामी हैं स्वामी के कार्य में उत्तरदायित्व के चुनाव का प्रश्न है नहीं उठता मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूं आप मात्र आज्ञा दीजिए अनुज तुम्हें आचार्य विष्णुगुप्त के साथ तक्षशिला के बाहर जाना होगा आचार्य विष्णुगुप्त के साथ तुम्हें आपत्ति है आप जानते हैं कि आचार्य ने ही यवनों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया है हाँ आप जानते हैं कि आचार्य यवन सत्ता के शत्रु हैं फिर भी आप मुझे आचार्य के साथ जाने का आदेश दे रहे हैं मैं जानता हूं जा, अनुजने ही घर में गृह शत्रु से मेरा ही विरोध करने वालों से घिरा हुआ था मेरी पत्नी कल्याणी मेरी शत्रु थी यवनों का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा शत्रु था मैं जानता हूं मनोज कि मन से तुम भी मेरे साथ नहीं रहे हो फिर भी मुझे कल्याणी सबसे अधिक प्रिय है तुम प्रिय हो वे सब प्रिय हैं जो मेरा विरोध करते थे क्योंकि वे मुझे मार्ग पर लाना चाहते थे मुझे अविश्वास हुआ तुम्हारे पूर्व आचरण पर जब आचार्य ने तुम्हें अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा और उससे अधिक प्रसन्नता हुई कि मेरे मित्र मेरे सहचर इस योग्य है कि आचार्य विष्णुगुप्त उन्हें सहायक के रूप में मांगे यह जानकर सुख का आभास हुआ अनुज कि मेरे आसपास इस धारा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे और है तक्षशिला के भविष्य के प्रति मैं और आश्वस्त व निश्चिंत हुआ जब आचार्य ने तुम्हें आचार्य के साथ जाने देने की प्रार्थना की अनुज मैं तो इस लवन सत्ता के शव के लिए विवश हूं आचार्य के अभियान में उनका सहायक बनने की मेरी तीव्र इच्छा थी परंतु आचार्य ने मुझसे तुम्हें अधिक योग्य समझा है इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम आचार्य के इस अभियान में उनके सहायक बनो यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम आचार्य के साथ अवश्य जाओ बच्चाधीश मैं आचार्य के साथ अवश्य जाऊंगा पर जाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं प्रारंभ से ही आचार्य का समर्थक रहा हूं <laughs> मैं जानता हूं कि सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है अनुज पर यह वार्ता सुखद है और मैंने इस संभावना को कभी अस्वीकार नहीं किया था और ही सत्य जाने का प्रयत्न मैं इस द्वंद्व में पराजित होना चाहता था और मैं पराजित किया गया पर इस पराजय में मुझे सुख का आभास हुआ अनुज तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना जाओ और अपने अभियान में सफल हो लौटना तक्षशिला नगरी तुम्हारा स्वागत करेगी अनुजरण को मेरा प्रणाम कहना और कहना की मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रणाम तक प्रणाम उनका कहना है कि जब उन्हें यही रहना है तो केके नागरिक के नागरिक उन्हें अपने दैनिक जीवन में स्वीकार क्यों नहीं करते यदि केके के नागरिक उन्हें अपने सामाजिक जीवन में स्वीकार नहीं करते तो उसमें मे दोषी जा सकता है। सेनापति नागरम्परा आसान एवं पम्पराओ कीकारेन्द्र हा का परास्थ कीवन मूल्य और यदि उन्हें, उन्हें, उन्हें मातृभूमि प्रति इ आस्थाम्परा स्वीकार न सकते और अपनी आस्था व अस्तित्व का केंद्र अपने पूर्वजों की धाती को ही मानते हैं तो के, के के नागरिक अपनी परंपरा में जीवन मूल्यों का निर्वाह क्यों ना करें केके निकाया में निवास कर रहे अलक्षेंद्र के साथ आए योद्धाओं को अपनी जीवनधारा में स्वीकार कर ले समस्या का कोई तो समाधान ढूंढना होगा सम्राट असंतुष्ट वे हैं सेनापति हम नहीं यहां के जीवन मूल्यों को ना स्वीकार कर सकने की समस्या उनकी है तो फिर हम उनकी समस्याओं पर विचार क्यों करें मुझे भय है कहके राज की अपनी अपनी संस्कृति में आस्था कहीं संघर्ष का कारण न बन जाए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सेनापति यदि थोपना चाहते हैं तो यवन सत्ता के रह गए अवशेषों के समक्ष स्पष्ट कर दो कि के के उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी आस्था में परिवर्तन कदापि नहीं करेगा और संभवता उनके समक्ष स्पष्ट कह देने का समय आ गया है कि वे अब तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि के के उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है अन्यथा उनकी समस्त समस्याओं का अंत स्वतंत्रता सेनानियों ने कब का कर दिया होता तो मैं यवन सेनापति को क्या उत्तर दू यवन सेनापति व उसके विदेशी साथियों के समक्ष स्पष्ट कर दो कि के -के उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता है उन्हें यहां ठहरने के लिए हमने बाध्य नहीं किया है यदि वे अपनी मातृभूमि लौटना चाहें तो लौटने कुक्ति यदि मृतप्राय यव सत्तावक यथावासे प्रकारेक्षायि असम्भव है यवन सत्ता से करनी मैं विलास की प्रथना मिलासमग्री जुटा कत्ता का दुपयोग न सकता मया दा दा उनकी दास्ता के लिए बाध्य नहीं कर सकता यदि दास उनकी दास्ता स्वीकार करते हैं तो यह उनकी समस्या है और जीवन मूल्यों को लेकर यदि क्षमा करे राजस्था के कारण राज। आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं क्या बात है आर्य तीन व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से बंदी बनाया गया है उनमें से एक स्वयं को आपका भातृश्व पुत्र है पौर आदि स्थल पर बने कक्ष में उपस्थित है कब बंदी बनाया गया उन्हें रात्रि के प्रथम प्रहर में चलो तुम्हारे साथ और कौन कौन है पौरव आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य चंद्रगुप्त एवं परवराज के अतिथिग्रह में रहने की व्यवस्था की जाए Thank <laughs> you. में नगर में आने की क्या आवश्यकता थी मैं कितनी बार कह चुका हूं कि के मैं केके राज से मिलने आया हूँ कितनी बार कितने व्यक्ति मुझसे यही प्रश्न करेंगे आप मुझे केके राज के नहीं करते। <laughs> मैं ही के राज हूँ कुमार प्रणाम के राज आयुष्मान भवन आने से पूर्व किसी दूध को पूर्व सूचना के लिए भेज दिया होता एक सैनिक अपने सम्राट के पास दूध नहीं भेजता के कहराज मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता था पर आपके सतर्क सेवकों ने नगर में प्रवेश करते ही संदेह यहां भेज दिया चंद्रगुप्त मुझसे इस प्रकार मिलने आएगा यह मैं भी नहीं मान सकता था तो मेरे अधिकारियों को संदेह होना तो स्वाभाविक ही था और उस पर, पर उपस्थिति किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने का पर्याप्त कारण था मैं समझ सकता हूं के, के पर अब एक प्रार्थना है कहो मेरे बंधु एवं अग्रज आर्य सिर दूसरे कक्ष में बंदी हैं है <laughs> आओ। और कंटक शोधन अधिकारी के पूछने पर गौरव राज ने बड़े गर्व से कहा कि मैं कह राज का भ्रतष पुत्र इतना कहना था कि हमें कारागार में ढकेल दिया गया और पौरवराज को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया द्वारा राजपरिवार से घनिष्ठ संबंध बताने का हमें यह परिणाम भुगतना पड़ेगा अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें पीटा नहीं <laughs> <laughs> कुमार तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम चंद्रगुप्त हो <laughs> पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है तो उन्होंने कहा कि कुछ देर कारागार में रहो तुम स्वयं स्वीकार कर लोगे की तुम चंद्रगुप्त नहीं हो <laughs> प्रदेष्टा का कहना था उत्तरा पथ में एक ही चंद्रगुप्त है और वो मैं नहीं हो सकता <laughs> <laughs> तुमने अपने बंधन का विरोध नहीं किया मैं आपसे जीवित मिलना चाहता था कहके राज इसीलिए जैसे प्रदेष्टा कहते गए मैं वैसा ही करता गया अब अनुभव करता हूँ क्या आप तक पहुंचने के लिए राजमार्गो की अपेक्षा ये पगडंडी ही ठीक थी कम से कम समय में आप तक पहुंच गया इसीलिए दूध का भेजना उचित रहता है कुमार जो हुआ सो हुआ तुम्हें सुरक्षित देखकर मुझे प्रसन्नता ही हुई कहो तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं आचार्य ने आपसे पौरव के संबंध में तो कहा ही होगा पर तुमने पौरव को शरण क्यों दी कुमार आचार्य प्रारंभ में मेरा विरोध किया था पर मेरे सम्मुख प्रश्न यह था कि यदि पौरवराज ने कैकई के शत्रुओं से संधि कर कैकई के शासन में अशांति व अराजकता फैलाने का प्रयास किया तो क्या वाहक प्रदेश में स्थिरता दृढ़ रह सकेगी पौरवराज की शरणागति से वाहक प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने पौरवराज को संभावित षड्यंत्रों व कुचक्रों से दूर रखने के लिए शरणागति देने का निश्चय किया इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कुमार तुमने शरणागत की रक्षा कर अपने कर्तव्य का निर्वाह ही किया है पर पौरव राज अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहते हैं यह तो दो ही स्थितियों में संभव है कुमार या तो राज्य के स्वामित्व के लिए युद्ध निर्णायक शक्ति हो या मैं पौरव को भूमिदान भी दे दू तुम क्या चाहते प्रदेश का गौरव आप है सम्राट मैं तो मात्र आपसे प्रार्थना कर सकता हूं निर्णय आपको करना है कहके राज पर इतना है की वाहक प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता और एकता आपके निर्णय पर निर्भर करेगी क्या कौरव से मुक्ति पाने का तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है कुँआ? आपके भय से कौरव जीवित रहने की अभिलाषा से एक बार अपने राज्य से पलायन कर चुके हैं कहके अब केवल मृत्यु ही उन्हें अपनी अभिलाषाओं से मुक्ति दिला सकती है पर क्या यह उचित होगा कि पूर्वियों का गौरवशाली इतिहास पूर्वंशियों के ही रक्त से लिखा जाए क्या यह उचित होगा कि राज्य के स्वामित्व के लिए एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध खड़ग लिए एक दूसरे का रक्त बहाए यदि हम अपने ही घर में शांति और ऐक् स्थापित नहीं कर सके तो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत योजन विस्तृत भारत भूमि में शांति और कि कैसे स्थापित कर पाएंगे क्या राज और क्यों हम उनकी हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाएं मैं लगाए पौरव राज ने आपके साथ ही नहीं अपनी प्रजा के साथ और इस राष्ट्र के साथ भी विश्वासघात किया है परंतु समय आह्वान दे रहा है कि हम अपने पारस्परिक विद्वेश शत्रुता और पूर्वाग्रहों को छोड़कर इस राष्ट्र को संगठित करें और हमें इस आवाहन को स्वीकार करना ही होगा आवश्यकता व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की है कैके राज उसके बिना इस राष्ट्र का संगठन संभव ही नहीं है पर पौरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कुमार मैं स्वीकार करता हूं कैके कि आपका अनुभव जनित सत्य है पर यह समाज स्वहितों की रक्षा में लिप्त लोगों से ही भरा पड़ा है यही समाज का बड़ा भाग है इनसे मुक्ति पाकर समाज का पुनर्गठन कैसे संभव है परिवर्तन की प्रक्रिया में हम इन्हें कैसे दूर रख सकते हैं हमें इन्हें साथ लेकर चलना होगा इन्हीं को परिवर्तन का साधन बनाना होगा हमें पौरवराज और पौरवराज जैसे व्यक्तियों को मार्ग पर लाना है मार्ग से हटाना नहीं है तुमार मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं पर क्यों तुम ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहते हो जो मार्ग में बाधा है मार्ग के कंटक हैं कल यही तुम्हारे पथ पर अवरोध सिद्ध होंगे मैं एक प्रयास करना चाहता हूं ठीक है कुमार मैं तुम्हारे प्रयास के मार्ग में नहीं आऊंगा पर तुम्हें सावधान रहने का परामर्श अवश्य दूंगा मैं चाहता हूं वाईक प्रदेश में स्थिरता रहे इसलिए तुम्हारी प्रार्थना पर विचार करूंगा अब तुम दोनों विश्राम कर सकते हो सेवक तुम्हें अतिथिग्रह तक ले जाएगा के के के राज। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं के के राज मैं जानता हूं मैं आपका अपराधी हूं मैंने कुल की परंपराओं को ठेस पहुंचाई है मैं पूर्वंश का अपराधी हूं मैं दोषी हूं पर आप दयालु हैं मुझे दंड देकर अपराध भाव से ग्रस्त इस मन को मुक्त करने का अवसर दीजिए मुझे धिक्कारिए कोसी अपनी ठोकरों से आहत करिए परिस तरह मौन रखकर एक अपराधी की उपेक्षा मत कीजिए के, के राज मुझे दंड दीजिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे कुछ तो कहिए तात् ंश का यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है क्या आज पूर्व की संतान अपराधियों की भांति सड़ चुका क्षमा मांगते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही तब तुम्हारी यही मर्यादा यही विवेक कहां खो गया था जब तुमने आक्रांत आलक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तब तुम्हें ध्यान नहीं आया कि तुम पूर्व का मस्तक अलक्षेंद्र की ठोकरों में रख रहे हो जीवन का इतना ही मोह था तो मेरे पास आए थे तुम्हारा ताप तब भी जीवित था पर अपने ही कुल का विनाश देखने की प्रबल इच्छा को तुम रोक नहीं सके और के कई की सीमाएं पार करके अलक्षेंद्र की शरण में जा पहुंचे क्या आदर्श रखा तुमने अपनी प्रजा के सामने श की संतान अपने जीवन के मोह के भय से अपने ही राज्य से पलायन कर जाती है सहारे छोड़ गए थे अपनी प्रजा को प्रजा का रक्षक अपनी रक्षा के लिए अपना राज्य छोड़कर भाग गया और प्रजा आक्रांताओं के हाथों मरने के लिए व्यवस्था थी जाओ पहले अपनी प्रजा से क्षमा मांग कर यदि वह तुम्हें क्षमा कर देंगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा स्वप्न था पूर्वंशियों का अपनी मातृभूमि पे चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने का पर तुम जैसी संतानों की कायरता उनके स्वप्नों को पूरा न कर सकी और अब पूर्वंश की संतानों को अपना ही सर बचाने के लिए दूसरों की शरण लेनी पड़ती है पूर्ववंश का गौरव बढ़ाने के लिए यदि कोई पराक्रम किया होता तो मैं स्वयं अपने हाथों से पूर्ववंश का समस्त राज्य तुम्हें सौंप पर तुम तो अपने राज्य की रक्षा करने में भी असमर्थ सिद्ध हुए तुम्ही कहो परव पूर्व की ऐसी संतानों से मैं कैसा व्यवहार करू पूर्व की परंपरा व मर्यादा का विचार ना होता तो मैं तुम्हारा मस्तक काट देता हो चुका पूर्वंश का उद्धार तुम जैसे पूर्ववंश के उत्तराधिकारियों से धन्य है वे पूर्ववंशी जो युद्ध में मारे गए और है हमें जो पराजय व पलायन का कलंक लेकर अभी तक जीवित है में क्या होगा का? आपकी आपके सामर्थ्य व पराक्रम ऐसी शब्दों की सिद्धि व सार्थकता के लिए मर मिटेगा मैं कैसे विश्वास कर लूँ पौरव की पूर्व पुनः अपनी खोई हुई गर्मा को पाएगा आप हमें एक अवसर तो दीजिए कहके राज समस्त उत्तरापद में आपकी सुना कीर्ति सुनाई पड़ेगी की मोह नहीं है मुझे पौरव मैं तो पूर्व वंश की समृद्धि देखना चाहता हूं हूँ मेरे पश्चात पुरुकुल में तुम बड़े हो तुम्हें ही पूर्व वंश की रक्षा करनी है पूर्व वंश की पता का मैं उसके योग्य उत्तराधिकारियों को सौंप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता हूं पर ये धुराव ये संघर्ष ये द्वेश क्यों पौरव मुझे क्षमा कर दीजिए कहके राजी आप आज्ञा दीजिए कहके राज आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए पुरवंच अपना समस्त सामर्थ्य दाव पर लगा देगा जाओ पौरव अपने राज्य वापिस जाओ आज से तुम अपने राज्य के अधिकारी हो अपने राज्य को पुनर्गठित करो संगठित करो और अब जब चंद्रगुप्त की शरण ली है तो अपने संरक्षक के साथ दो उसकी सहायता करो चंद्रगुप्त का ध्येय उच्च है तुम उसके अभियान में पूर्वंश का प्रतिनिधित्व करो मेरा समस्त सामर्थ तुम्हारे साथ होगा हो सके तो खुलकर गौरव बढ़ा प्रणाम कहकर इंद्रदत्त आज से कौरव का राज्य पौरव राज के अधीन है क्षमा करे देव समस्त मंत्रगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं चिरंजीवी भव अभी तक नहीं आया पता नहीं के के राज मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे भी या नहीं आप चिंतित क्यों हो रहे कुमार मुझे विश्वास है कि केके राज कभी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे क्या हुआ राज के राज ने मुझे मेरा राज लौटा दिया कुमार तो इसमें हतबल और उदास होने की क्या बात है हतबल तो नहीं हूं पर पता नहीं क्यों मन भाव से ग्रस्त हो रहा है राज्य तो मिला पर लग रहा है मुक्ति नहीं मिली अब आप मुक्त हैं पौरवराज और आप जिस मुक्ति का विचार कर रहे हैं वो तो समस्त सामाजिक ऋणों से मुक्त होने पर ही संभव है अब आपका मार्ग प्रशस्त है आप अपनी प्रजा का पालन करिए उसी में आपकी मुक्ति है केके -के राज ने मुझे अपने राज्य लौटने की आज्ञा दे दी है कुमार संभव ही आपसे आपके राज्य में भेंट हो राज। मेरे राज्य में आपका सदैव स्वागत होगा कुमार केके राज से पुनः भेंट कर मैं अपने राज्य के लिए आज ही प्रस्थान कर दूंगा कुमार संभवता पुनः भेंट न हो सके क्यों आप अपने राज्य में मेरा स्वागत नहीं करना चाहेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा प्रणाम प्रणाम आ रे राज की बातों में कुछ तो रहस्य अवश्य है मुझे भी ऐसा लग रहा है कुमार पर आचार्य के आने पर यह रहस्य भी खुल ही जाएगा का है कुमार और मंत्रणा कर रहे हैं भोजन तैयार है यदि योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो अनुज अथवा अन्यथा अन्य किसी भी स्थिति में योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी स्थिति में तुम अपना मानसिक संतुलन नहीं खोगे यदि जीवन और मरण का प्रश्न हुआ तो जीवन का वर्ण करना क्योंकि राष्ट्र को संगठित किए बिना मरण भी सार्थक नहीं हो सकता महाभारती तुम्हारी रक्षा करे चिरंजीवी Ya lo hicieron. कहके राज ने और कोई मौखिक संदेश दिया है केवल शीघ्रता शीघ्र राजग्रह में उपस्थित होने की प्रार्थना की है ठीक है अब तुम करो। मैं की करता हूं। जो क्या बात है महाराज कहके राज ने अपने आरक्षित सैन्य बल सहित से राजगृह में उपस्थित होने का आदेश दिया है मंत्री बल कोई कारण दिया है फिर आपने क्या निर्णय लिया महाराज सामर्थ्यवान की आज्ञा का पालन न करने का दंड तो आप जानते ही मंत्री वैसे भी हम एक दूसरे को परस्पर मित्र कहते हैं अब इस राजनीतिक मित्रता का निर्वाह करना ही होगा निर्बुलों को निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है मंत्रीवर सेनापति सेना को कूच करने के लिए सज्ज होने की आज्ञा दो मिली कि केके -के राज की के ओर से दूध आया है इसका क्या अर्थ पिता है पिताजी इसे कूटनीति कहते हैं पुत्र पर केकई -के राज कैसे हमें विवश कर सकते हैं कर सकते हैं मलय के के कुछ भी कर सकते हैं मैं तो तभी जान गया था कि के, के राज राज्य दान देने की दया करने का मूल्य अवश्य मांगेंगे पर के के राजनीति कुशल होंगे चंद्रगुप्त के साथ भेजने से उन्हें क्या यही तो के के राज की चतुराई है मलय वाह प्रदेश में चंद्रगुप्त के बढ़ते हुए सामर्थ्य को रोकने का एक ही मार्ग था वह था चंद्रगुप्त का वाहक प्रदेश से बहिर्गमन और वह अवसर स्वयं चंद्रगुप्त ने के राज को दिया जिसका के, के राज ने उपयोग किया पर पिताजी जी के, के राज चंद्रगुप्त को अपने अधीनस्थ राज्य से बहिगमन करने का आदेश भी दे सकते थे मूर्ख हो तुम अलक्षेंद्र ने विपाशा तक के राज की सीमा निश्चित की थी पर जिन्होंने यवनों का शासन अस्वीकार किया जिन्होंने यवन दास्ता का जुआ अपने कंधो से उतार फेंका क्या वे के, के की दास्ता स्वीकार करेंगे जब वाह प्रदेश के स्वतंत्र होने की घोषणा वाह प्रदेश के गणराज्य कर चुके हैं तो वे के राज को अपना स्वामी क्यों स्वीकार करेंगे तो केके राज, चाहते क्या है? एक और केके राज को गलक्षेंद्र द्वारा विजित राज्यों के वे नैसर्गिक उत्तराधिकारी है और दूसरी ओर वाहक प्रदेश के नागरिकों की सहानुभूति पाने के लिए वे स्वतंत्रता का ढोल पीट रहे हैं क्यों भूल जाते हो कि अलक्षेंद्र की विजय यात्रा में केके के राज की सेना का सामर्थ्य भी सम्मिलित था पर क्या केके राज ये नहीं जानते कि के उनकी कभी नहीं करेंगे भूल है के तू? अलक्षेंद्र के साथ हुए युद्ध के पश्चात गणराज्यों में युद्ध का सामर्थ्य ही कहा रहा और जो कुछ है उसे चंद्रगुप्त एकत्र कर रहा है और मान लो केके राज गणराज्यों के साथ युद्ध करना न भी चाहे तो भी प्रदेश में चंद्रगुप्त की उपस्थिति उनकी सत्ता के लिए घातक हो सकती है स्पष्ट है, उससे है कि की वो अपने साम्राज्य की नींव वाहक प्रदेश से डालना प्रारंभ कर रहा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा की के राज की तुलना में वाहक प्रदेश के जनपद एवं नागरिक चंद्रगुप्त को अपना स्वामी स्वीकार करें पर मगध विजय के लिए अपना बल कश्मीर कुलुत सिंध मलय आदि के नरेशों को हम लादने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि मगध विजय के लिए विशाल बल चाहिए किया पर सत्य कुछ और है मलय के के राज के भृत बल में वे असंतुष्ट भृत सैनिक है जो वाह काम्बोज व वा अन्य प्रदेशों से अलग के साथ वृत्ति की अभिलाषा से आए थे पर अब जब यवन शासन नहीं रहा तो केके प्रदेश में उनकी उपस्थिति की क्या आवश्यकता है या तो वे अपनी मातृभूमि लौट जाए या धन की अपेक्षा से के राज की आज्ञा माने इसलिए उनसे भी मुक्ति पाने के लिए के राज ने उन्हें चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और के, के राज ने अपना मित्र बल भी इसलिए जोड़ दिया यदि मगध पर विजय हुई तो सत्ता मित्रों के द्वारा उनके हाथों में आ सकती है क्योंकि अपने मित्रों के राज्य पर उनके मगध प्रयान के पश्चात के के के सरल है इसलिए मित्र बल या तो केके के राज की दास्ता स्वीकार करें या अपने राज्य से हाथ धोए और यदि मित्र बल केके के राज की दास्ता स्वीकार नहीं भी करते तो के, के राज जानते हैं कि उनकी विभक्त शक्ति और राज्य की आकांक्षा उन्हें संगठित नहीं रहने देगी और इस असंगठन पर भेद द्वारा विजय पाना केके राज के लिए सरल है और मैं पूर्वंश का प्रतिनिधि उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश हूं पर यदि हम मगध पर विजय पाने में असफल रहे तो निर्बल और निर्बल होंगे युद्ध में अपना बल खोएंगे सम्भवता जीवन भी पर हर स्थिति में लाभ के राज को ही होगा पर क्या चंद्रगुप्त को ये बात समझ में नहीं आ रही है की केके राज कर रहे हैं मत भूलो मलय की वह स्वयं राज के पास गया है आ, सोचता वह नहीं सोचता वह ब्राह्मण है पर क्या वह ब्राह्मण इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि हम सब मूर्ख बनाए जा रहे हैं वह ब्राह्मण क्या सोच रहा है या मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस सारे कुचक्र में उसका गणित क्या है यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ तो आपने क्या निर्णय किया है पिताजी निर्णय करने की अवस्था में हम नहीं है मलय और कहके ने अपना सैन्य बल हमारे राज्य से अभी तक हटाया नहीं है और न हमारे पास कोष बल है और हमें बल प्राप्त करना है इसलिए इन्हीं परिस्थितियों में से हमें मार्ग ढूंढना होगा ताकि विजयी हम हो स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है जिसके पास सामर्थ्य होगा सत्ता वही पाएगा यदि केके -के राज की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारे भविष्य का निर्णय केके राज करेंगे और यदि आगे बढ़ते हैं तो अवसर है कि अपना भविष्य हम स्वयं लिखे इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा मलय हमारी स्पर्धा केवल चंद्रगुप्त के साथ है उसे आ जाने दो मार्ग स्वयं निकल आएंगे जाओ राज्य के साथ सेना को सज्ज होने का आदेश दे दो जो आ गया पिताजी सेना तैयार है है कुमार? मैंने कहा था न पौरवराज की शीघ्र ही आपसे आपके राज्य में भेंट होगी मुझे विश्वास नहीं था कि आप वचन के इतने पक्के हैं क्यों क्या आप अब भी मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं पौरवराज यह समय चंद्रगुप्त में विश्वास प्रकट करने का है कुमार मैं पौरवराज पौरव की ओर ऐसी आपका स्वागत करता हूँ आइए विष्णु विष्णु बोता पागलो अगम जलना ज्ञानीपूर लडियो दूर आज उसे मांग रहा है कल तक जो तुम्हारा विष्णुगुप्त था आज वो हमारा आचार्य विष्णुगुप्त है के के इस विवाद विवाद विवाद का अंत कर देता? कैसे होगा, सारे गढ़े है है और और इन विवादों को भी भी ले तो भी, के के और संभव नहीं है। तो में नहीं ठीक दिवस श्चात् आक्रमणनगरी बेकैर जनपद दूसरे जनपद से लड़ता रहेगा संघर्ष एक दिन राष्ट्र को पदम के कगार पर लाखड़ा करेगा मेरा अपराधी छात्र आचार्य अपराधी नहीं हो सकते मैं चाहू तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राज की कारागार में होंगे आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र अब इसकी बारी है ब्राह्मण तू नहीं मांगेगा भिक्षा लूट ले इन क्षणों के साथ तू भी लूट ले धन को सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है तो वो राहु मैं हूं निकालो इस ब्राह्मण को यहां से कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त संस्कृति अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों के रक्षा कर पाएगा या आक्रांताओं के प्रहार से यह खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है you buy my services unto you and yours unto me a stripe in which we shall contend unconquered let you desert not your foster son your fellow soldier not to say just your king at the moment when he is approaching the limits of inhabited all things else you have done at my orders for this one thing i shall hold myself to be a debtor i would never order you upon any service in which i did not place myself in the forefront of the danger i you have often with my own buckler cover you in battle i o entreat you not to shatter the palm which is already in my grasp and by which if i may so speak without incurring the ill will of heaven i shall become the equal of hercules and father bacchus grant this to my entreaties and break at least your obstinate silence अध्यक्ष महामंत्री अशोकशाला की ओर आ रहे हैं महामंत्री आपने मुझे बुला लिया होता महामंत्री तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैं स्वयं चला गया था सोचा इसी बहाने अशोशाला को देखने का अवसर भी मिल जाएगा कोई विशेष कार्य महामंत्री हाध महामंत्री आपके पास भेंट स्वरूप प्राप्त और प्रतिवर्ष क्रय किए जाने वाले अश्वों के प्राप्ति स्थान और क्रय किए गए अश्वों के बदले में चुकाए गए मूल्यों का विवरण तो होगा ही हा महामंत्री इसी प्रकार नगर एवं जनपद के निवासियों अथवा अन्य श्रेष्ठियों के हाथों बेचे गए अनुपयोगी अश्वों का विवरण भी आपके पास होगा हाँ महामंत्री क्या पिछले तीन वर्षो के वे समस्त विवरण आप संध्या तक मेरे कार्यालय में मुझे दे सकते हैं हाँ महामंत्री मेरी अनुपस्थिति में भी आप मेरे कार्यालय में उन्हें मेरे व्यक्तिगत लिपिक के हाथों दे जाएंगे हाँ हाँ महामंत्री मेरे लिए कोई और महामंत्री। और महामंत्री मैं राजकीय अश्वशाला के अश्व के, के, के क्रय विक्रय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े उनके नाम तो आपको स्मरण होंगे हाँ महामंत्री मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा प्रणाम अध्यक्ष अध्यक्ष क्षमा करे सेनापति और आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है ठीक है तो मैं आशा कर सकता हूं कि संध्या तक मुझे संपूर्ण विवरण व मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा हाँ महा अध्यक्ष महामंत्री मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूं महामंत्री आप कुछ कह नहीं रहे से ना मुझे? मुझे लगता है कि जाते जाते महामंत्री फोट कर जाना चाहते हैं तो अब तुम क्योंकि डरते हो पर हमें कुछ तो करना होगा तुम वही करो जो तुम्हें महामंत्री ने कहा है और आप मैं वही करूंगा जो मुझे करना है सेनापति यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो विवाद बढ़ सकता है क्या मुझे इससे हानि नहीं होगी आप सेनापति हैं आप महामंत्री को उत्तर मैं दे दूंगा तुम निश्चिंत रहो यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो महामंत्री सेना से संबंधित प्रत्येक विभागाध्यक्ष से यही बात कर रहे होंगे और ऐसी स्थिति में सबसे अधिक उत्तरदाई मैं हूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊ सेना जब संभव अन्य लोग भी आ रहे होंगे सावधान रहना आगिका अकेलि ही हि उन्हें मेरे क्यालय मे भेज दो आगा महम् कहा उन्होंने आपके यहाँ पहुंचते ही आपको महामंत्री कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए कहा है तुमसे कुछ पूछा नहीं आए और चुपचाप अयोध्यागार का निरीक्षण करके चले गए ठीक है मैं महामंत्री के कार्यालय पर जा रहा हूँ अध्यक्ष आपकी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें भीतर भेज दिया अयोध्या गाराध्यक्ष हाँ महामंत्री आकर से लॉ प्राप्त होने के पश्चात आपके ही निरीक्षण में शस्त्रों कवचों और अन्य युद्धोपयोगी सामग्री का निर्माण होता है इसका अर्थ यह हुआ कि शस्त्रों के निर्माण से लेकर आयुधों का वितरण तक आपके ही नियंत्रण में होता है पर जो अस्त्र निर्माण के स्तर पर दोष होने के कारण सेना सेनाध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं जो आयु वितरण के पश्चात क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और के सेना के सेना में आने वाली समस्त सामग्री जिसका निर्माण आयुध में होता है उनके दोष पाए जाने पर अथवा क्षतिग्रस्त होने पर वे पुनः आपके विभाग में आ जाते हैं और आप ऐसे क्षतिग्रस्त और दोषपूर्ण आयुधों को जो सामरिक दृष्टि से उपयोगी न हो सेना द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात से लौह के व्यापारियों को भेज देते आम। क्या सेनापति द्वारा सदैव निरीक्षण किया जाता है आप तीन वर्ष से आयुधागार अध्यक्ष के पद पर नियुक्त है ना तीन वर्ष पूर्व आप आयुधागार के निरीक्षक थे तब तो आपने नवीन पद पर आने के पश्चात बड़े उत्साह से कार्य किया होगा आर क्या मुझे आपके पद पर आने के तीन वर्ष पूर्व और तीन वर्ष पश्चात का आयुधागार के कार्य व्यापार का संपूर्ण विबरन मिल सकता है? क्या आज संध्या तक मिल सकता है तो मुझे आज संध्या तक संपूर्ण विवरण भेज दीजिए और एक बात आप मेरे और आपके बीच हुए वार्तालाप की गंभीरता को समझते होंगे उसका गोपनीय रहना अनिवार्य है हाँ अब आप जा सकते हैं मंत्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आपको प्रतीक्षा करनी होगी भूदेव अपने मंत्रीवर से जाकर कहो कि मैं उनके मार्ग पर नहीं आया था उनके नियम ने मेरा मार्ग रोका है उनसे जाकर यह भी कहना कि मैं उनसे भीख मांगने नहीं आया हूं देव मैं मंत्रीवर की आज्ञा से विवश हूं तो तुम अपने मंत्री की आज्ञा का पालन करो और मैं अपनी इच्छा का मंत्रीवर क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे वो मेरे परिवार को पाटलिपुत्र त्याग करने से क्यों रोका गया अब कुछ के लिए बाहर प्रतीक्षा कर द्वारपाल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 महामंत्री का आदेश है इसके लिए मुझे अब महामंत्री के पास जाना पड़ेगा नहीं महामंत्री को सूचित करना हमारा उत्तरदायित्व है और उनकी आज्ञा मिलने पर ही आप पाटलिपुत्र छोड़ सकते आप कुछ जिसे सूचित करना है करिए पर मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं यदि मुझे पाटलिपुत्र में फलपूर्वक रोका गया तो कुछ अनिष्ट अवश्य हो इतना और बताई देता हूं कि मैं पाटलिपुत्र में जीने की बजाय मरा उचित समझूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मगध के सैनिकों के हाथों नहीं मरूंगा वैसे भी पाटलिपुत्र ने बहुत दिनों से अग्नि की ज्वालाई नहीं देखी इसलिए यदि शीघ्र ही मुझे पाटलिपुत्र से जाने की अनुमति नहीं मिली तो उसके भी दर्शन करा दूंगा अपने घर में अग्नि स्नान करने से तो आप मुझे नहीं रोक पाएंगे क्या आप सोच रहे हैं सेनपते? कुछ सेनापति आप कह रहे हैं। नहीं तो आज हृदय बदला हुआ सा क्यों लग रहा है सेनापति घमासान युद्ध जो होने वाला है किससे मुझसे प्रेम भी तो युद्ध है इसमें कोई भी युद्ध पराजित नहीं होना चाहता एक बात पूछा पूछो क्या तुम मुझ पर विजय पाने के लिए मुझसे प्रेम करते हो मैं तो तुमसे कब का हार चुका हूं श्वेता तो क्या तुमने एक स्त्री पर विजय नहीं पाई क्या तुम स्वयं को पराजित स्वीकार करती है? मैं इतना हूँ कहीं विजय की आकांक्षा वाली योद्धाओं को हाथी प्रेम तो नहीं होता श्वेता क्या तुम्हारे समर्पण में प्रेम नहीं था ऐसा मैं मांगती हूँ पर सत्य कुछ और भी तो हो सकता है और मुझे तुम पर विश्वास है सेनापति अब ये प्रेम सत्य हो या भ्रम हमें इसी के साथ जीना होगा आकार <gülüyor> <gülüyor> देवी कौन है मैं रजनी दासी है इस समय क्या काम है तुम्हें काम महत्वपूर्ण है अभी जाओ सुबह आना देवी सूचना आपके अतिथि के लिए है सूचना क्या है सेनापति के भवन से सेनापति का सेवक आया है कह रहा है सेनापति को सूचना देना अनिवार्य है सूचना क्या है महामंत्री का दूध सेनापति के भवन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है ठीक है तुम जाओ आपके भवन से आपका सेवक आया है महामंत्री का दूध आपकी प्रतीक्षा कर रहा है <दूर्यालीग> सेनापति क्या बात है सुबह क्षमा करें देव पर महामंत्री ने यह पत्र आप के हाथों देने का आदेश दिया था अब मुझे आज्ञा दे देव मुझे और भी लोगों के पास जाना है प्रणाम लिखा है स्वामी मंत्रि परिषद की आकस्मिक सभा बुलाई गई महामंत्री प्रणाम और मंत्रीगण अभी तक नहीं आए आज आप समय से बहुत पहले आ गए कितनी बार चेतावनी दे चुका हूं कि महाराज को मद्रा से दूर रखा कर हमने प्रयत्न किया था देव पर महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस हम में नहीं है दिलावा। दिलावा। दिलावा। महाराज महामत मंत्रणा कक्ष में मंत्रीगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे महामत मैं तो भूल ही गया था आपकी उपस्थिति अनिवार्य है तू आज मंत्रणा में उपस्थित होना मेरे लिए संभव मैं सचमुच विवश हूं महामात्य आपकी विवशता को तो मैं समझ सकता पर समय किसी के सामने विवश नहीं होता है मैं मंत्री व आमात्य वर को क्या उत्तर दू मेरा मुख तो तुम हो महामात्य मैं जानता हूं कि तुम मेरी अनुपस्थिति में भी मगध व नंद परिवार के हित में ही निर्णय लो मुझे क्यों विवश करते हो महामार मगत की उन्नति आपके हाथों हो नंदकुल के लिए गौरव की बात होगी देव मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं महाम पर मदिरा के मोह ने मुझे विवश कर रखा है मैं इस मोह से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा हूं मुझे थोड़ा समय और आप सामर्थ्यशाली हो स्वामी इसी में मगध का हित है मैं जानता हूं महामात्य पर वर्षों का व्यसन अब व्याधि बन चुका है तुम जाओ महामात्य मैं थोड़ा और विश्राम करूंगा तुम्हारा म विवधान उपस्थित नहीं शेष्ठे प्रणाम तो आप तक्षला से आ रहे हैं। हाँ तक्षला भी क्या करते थे शिक्षक था सार्थ में कहां से, काशी से काशी से काशी काशी से से पूर्व का प्रवास भी किसी सार्थ के साथ ही किया होगा नहीं तो क्या काशी तक का आप अकेले ही आए नहीं तो अपने सहयोगियों के साथ सहयोगियों के साथ तो उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना था इसे मुझे अपना करना है। में चला क्या कर रहे हैं पाटलिपुत्र क्या तो कार्य पूर्ण होने पर ही आपको पता चलेगा तो कार्य इतना महत्वपूर्ण है की पूरा होने से पहले आप उसे बता भी नहीं सकते मेरे लिए महत्वपूर्ण और गोपनीय भी मेरे लिए गोपनीय भी यदि आप ये गोपनीयता भंग नहीं कर सकते तो मैं भी आपको पाटलिपुत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता मुद्राध्यक्ष तो क्या मैं जो कुछ कहूंगा उस पर आप विश्वास कर लेंगे आपको सत्य असत्य का पता चलेगा फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ की पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि है और अपने घर लौटने से मैं मगध की सुरक्षा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा और कुछ जानना चाहते हैं नई तो. बनाप. बनाप. बनाप. कहां है विष्णु मैं तुझसे पूछ रही हूं तेरे पिता कहां है विष्णु विष्णु देख तेरा घर भीतर से टूट रहा है विष्णु देख रहा हूं मैं इसलिए सब अब जोड़ने आया हूं अब किसी विष्णु को अपनी मां की चिता के लिए घर की दीवारों के, के लकड़ियां तोड़ने नहीं दूंगा और जो किसी विष्णु को अपनी मां की चिता के लिए अपना घर तोड़ना पड़ा अपनी असहाय माँ को अत्याचार सहते देखना पड़ा माँ को टूटते देखना पड़ा तो मैं एक एक अत्याचारी की जड़े उत्य पर चलने वाला चाणक का पुत्र चाणक के नहीं लड़ पाएगा माँ पर कुटिलों को कुटिलता से उत्तर देने में समर्थ कुटिलों के साथ वज्र तेरा पुत्र कौटल्य तुझे वचन देता है वचन देता है तुझे कौटल्यू बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम् आत्मतुल्यबलम् शत्रुम् विनयेन बलेन वा अनुलोमेन बलिनम् प्रतिलोमेन दुर्जनम् आत्मतुल्यबलम् शत्रुम् विनयेन बलेन वा अनुलोमेन बलिनम् प्रतिलोमेन दुर्जनम् आत्मतुल्यबलम् शत्रुम् विनयेन बलेन वा